भैया मैं पूछ रही हूँ कि अभी हम किस धरातल पर खड़े हैं कि जो जड़ वस्तु है तो क्या जड़ वस्तुओं का अर्थ हमें आज मालूम है या नहीं मालूम है ना नहीं मालूम है मतलब हमें जड़ वस्तु जो है कि उसकी क्या भागीदारी है व्यवस्था तो में नहीं मालूम है ना तो बिल्कुल हम कोरे कागज़ है न कोरे कागज नहीं उसमें कोरे कागज तो आसान होता वो है वो ज्यादा उठपटांग चित्रपितर है एक्चुअली दीदी क्या है इसको समझना पड़ेगा क्यों कह रहे हैं सर hmm. मानव अपनी उपयोगिता को जानना चाहता है अर्थ एक प्रकार की उपयोगिता है hmm. तो जानने वाले को यदि अपनी उपयोगिता समझ में नहीं आएगी तो बाकी चीजों की उपयोगिता कैसे समझेगा जैसे आपको कहीं जाना है hmm. आपको कहीं जाना है उसके लिए कार की कोई उपयोगिता है आपको कहीं जाना ही नहीं है तो आप हाँ बोलोगे हम तो कार को जानते नहीं गया कार को आप नहीं जान रहे क्योंकि आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है तो कार की आपको अपनी उपयोगिता नहीं पता तो कार की उपयोगिता पता चलेगी क्या हम उसको ड्राइंग रूम में सजा कर रखेंगे तो सबसे पहले फिर अपने स्वरूप जानना तो उपयोगिताओं को जानने वाला दूसरी चीजों को समझने वाला जब तक स्वयं की उपयोगिता को समझा नहीं है तब तक वो बात पूरी हो नहीं रही है हाँ जी ये जो शब्द अर्थ वस्तु में शब्द और अर्थ में भाषा का पार्ट है और वस्तु में आचरण की भाषा तो बराबर शब्द अर्थ शब्द में थोड़ी है अर्थ व... आचरण का पार्ट है अर्थ व्यवस्था में भागीदारी लिखा हुआ है मेरे भाई नहीं जो इस साइड लिखे ना भाषा और आचरण तो ये अर्थ और वस्तु आचरण है अच्छा ऐसे अर्थ और वस्तु में कोई दूरी थोड़ी है हाँ। कोई चीज का का अर्थ है है तो तो वस्तु तक पहुंच नहीं है अपने को तो आचरण भाग है। हाँ जी माइक माइक माइक कल जो बात हो रही थी कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें शुरुआत स्वीकार हैं मतलब सब साथ में जैसे रहेंगे या फिर वसुदेव कुटुम्बकम का आइडिया भले जानते नहीं है वो क्या है बट अच्छा लगता है तो ये कैसे डिफ्रेंशियट करेंगे कि कोई चीज हमारी मूल चाना है और कोई कंडीशनिंग नहीं है तो इसका पॉइंटर क्या होगा हाउ डू वी चेक हाँ कंडीशनिंग को चाहत को जो पूरा करने के लिए जो प्रोग्राम अवेलेबल है उसका नाम कंडीशनिंग है वो प्रोग्राम यदि सही है तो सही कंडीशनिंग है कंडीशनिंग तो होगी सिटी मार रहा है भाई कहीं चले गए क्या वो तो चाहत को हेलो हेलो अभी कम होगी सिटी थोड़ा सा कम कर देखा कंडीशन क्या है तो कंडीशनिंग किसको कहेंगे सभी लोग साथ चलेंगे ये सब चीजें आपको समझनी ही है देवरत वहां बैठने से कुछ ना इधर आओ सामने दीदी सामने बैठा इधर तो कंडीशन एंड कंडीशनिंग सिटी अभी भी मार रहा है हाँ हेलो हेलो मॉनिटर थोड़ा सा कम कर हेलो बस ठीक है ये भाई क्या लेके आ गया तू दे दो उसको दे दो क्यों रोला रहे हैं आप रो क्यों रहे भाई बिना रोए बात करो सब दे दे सब सामान दे दे पूरा ही और क्या तो कंडीशंस क्या कंडीशन है और क्या कंडीशनिंग है अस्तित्व हमारे लिए कंडीशन है एक मात्र कंडीशन जिसमें हम रह रहे हैं वह अस्तित्व है कंडीशनिंग नहीं होनी ऐसा थोड़ी है ये अस्तित्व जैसा है यदि वैसा हमको समझ में आता है तो राइट कंडीशनिंग। अस्तित्व जैसा है उसके यहाँ वहाँ हमने कुछ इसको समझ मान लिया वह रॉन्ग कंडीशनिंग। तो हम किसी कंडीशन में हैं ही वो कंडीशन के साथ कंडीशनिंग की बात जुड़ती है यदि इसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो कंडीशनिंग तो होगी होगी शिक्षा विधि से सही कंडीशनिंग के बाद है ठीक क्योंकि कोई ना कोई मान्यता बनी जाएगी नहीं तो है ना वो हम कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं वो तो फंसेंगे ही ठीक है क्योंकि मानव कल्पनाशील है अस्तित्व के बारे में या तो सही से जाने या अपना मनमानी करे दो ही करेगा दो में से तीसरा तो कुछ होगा नहीं ठीक है हेलो हेलो सिटी हेलो हाँ हेलो अभी ठीक हुआ है थोड़ा कम कर दीजिए मॉनिटरिंग मॉनिटर पे हेलो मॉनिटर कम कर दीजिए थोड़ा हेलो और कम करिए सिटी मार रहे हैं हेलो थोड़ा सा और कम हाँ जी पर ठीक माइक में बताइए चार माइक हैं चार जोन बना लीजिए उसी जोन में माइक रहेगा ये कुर्सी पहली कुर्सी के जो पहली लाइन है यहाँ तक के लिए माइक इधर भी कुर्सी की पहली लाइन तक एक माइक उस कुर्सी से आकर पीछे तक एक इधर तक एक उधर तक एक ठीक बोलिए तो ऐसे में सही कंडीशनिंग को कैसे पहचानेंगे सही कंडीशनिंग का मतलब ये है कि सुखी हो जाना और सुखी हो जाने का मतलब ये है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था होना दिस इज द राइट कंडीशन ठीक So anything which connects me to that that goal is is right conditioning connect आशा, तो आशा भाषा तो तो आशाओं के लिए कुछ काम निराशाओं के साथ कुछ काम करते रहते आदमी अब अब ये जो इसको कहाँ से हम पकड़ें कि क्या है मतलब अपने में क्या चीज़ को हम पकड़ें जिसको हम पहचाने के ये है? है ना कुछ डायरेक्शन हमारे में भी मिले डायरेक्शन बाहर से भी मिले तो ये बात पहले समझ में आना जरूरी है कि अस्तित्व सअस्तित्व रूप में है वो प्रकाशित है नित्य प्रकटनशील है उसका प्रतिबिंबन हर जीवन में है ही और उसकी एक इमेज आपके पास बनी हुई सअस्तित्व तो को लेकर लेकिन वो अभी तक अस्पष्ट है कल तक हमने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की अस्पष्ट छाप लेके हम चल रहे हैं ये जो अस्पष्ट है इसको स्पष्ट इस कर लेना है हमारे लिए सुखी क्योंकि अस्पष्ट के साथ आप खड़े हो आप बाहर जो कुछ हो रहा है उसको मिलाई रहे हो वापस जो अंदर भीतर में आपके जो भी इमेज है लेकिन वो अस्पष्ट है तो अब इसमें दो तीन तरह के प्रयास हुए हैं वो अभी हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर सकते हैं पहला प्रयास ये हुआ कि भाई अस्पष्ट को अस्पष्ट रहने दो क्या करना अपने को स्पष्टता बना रहे भाई अपन अपना काम करो ऐसा होता है नहीं है मानव का दो टुकड़ा कर नहीं सकते कि हमको कुछ और दिख रहा हो और हम कुछ और कर रहे हैं और उसमें हम कोऑर्डिनेशन की अपेक्षा नहीं है रखें ऐसा तो होता ही नहीं है एक तो ये हो गया एक और प्रयास ये हुआ कि अगर इसको हम ठीक से समझें कंक्लूड करेंगे कल के सेशन में क्या बात हुई कि अस्पष्टता के आधार पर अस्पष्टता के आधार पर भाषा को प्रकट कर दिया तो कई तरह की इसमें स्थिति बन गई एक स्थिति यह बनी कि तार मेरा टूट जाएगा पहले उसको ठीक करना पड़ेगा ठीक है तो जो भ्रम है उसको आज निवारण कर रहे हैं कि किसी ने एक अच्छी भाषा का प्रयोग किया तो हम क्या मान लिए उसको ज्ञान हो गया तो भाषा के प्रयोग से कोई एक आदमी था उसने अच्छी भाषाओं को बोला अच्छा बोल दिया तो हमारे को क्या भ्रम हो गया क्या भ्रम हो गया कि ये ज्ञानी है पहला भ्रम ये हो गया किसी ने किसी को आई लो भी बोला हम लोग मिलकर अच्छी ज़िंदगी जिएंगे चलो आओ मिल बढ़िया काम करते हैं अब हमको लगा कि इसको तो पता ही मेरे को तो पता नहीं लेकिन इसको तो कम से कम पता ही होगा ईश्वर है आत्मा है परमात्मा है ये है वो है हमारे को भ्रम हो गया कि इसको ज्ञान हो गया ये पूरी परम्परा की अगर अपन बात करें इतने ही हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमको हमको धोखा दे दिया है ना धोखा उसने दे दिया है धोखे में आप पहले से थे कोई किसी को धोखा दे सकता है है ना हम भ्रमित रहते हैं तो धोखा होता है हमें ही कोई स्पष्ट नहीं है कि किसको हम ज्ञान कहें ठीक जबकि ये भी कह रहे हैं कि सच्चाई का ही भाष है लेकिन सच्चाई अस्पष्ट है इसीलिए है ना वो ये धोखा जैसा लगा तो किसी ने एक अच्छी भाषा बोला जैसे इतनी अच्छी भाषाएं एक वेद में इतनी अच्छी भाषा लिखी कहीं पर भी लिखी किसी ने बढ़िया बातें करी है बहुत अच्छे से किताब लिख दी हमारे को ऐसा लगने लगा कि उसको ज्ञानी हो गया ये भ्रम से मुक्ति अपना होना अनिवार्य है किसी को डाउट हो कि ऐसा है या नहीं है तो बात कर सकते हैं अभी दूसरा तो भाषा बोलने वाला ज्ञानी हो गया इसी भाषा को किसी स्मरण में रख लिया पढ़ लिया तो स्मरण पूर्वक मैंने बोल दिया तो यह आदमी ने पूर्वक बोला तो हमने ज्ञानी मान लिया स्मरण करके वापस बोल दिया तो पुनः क्या मान लिया ज्ञानी आचरण के इसमें बात ही नहीं है दी दीदी अब तक आज तक की परंपरा में ज्ञान का आचरण से कोई लेन देना नहीं ठीक ऐसे ही है आपको सुन के ऐसा लग रहा है कैसे कैसे उसमें ऐसे ही कहा जाता है कि ज्ञानी आदमी की बात सुनो ज्ञानी को मत देखो क्या करता है वो जो करता है वो तुमको समझ में आने वाला नहीं है तो तुम वहा मत देखो आप तो वाक्य प्रमाणम जो भी आदमी ने बोला है वो बोले हुए को सुनो वही काम का है बाकी वो क्या करता है वो माया है वो तो, तो स्मरण स्मरण पूर्वक किसी ने कुछ बोल दिया तो ज्ञानी मान लिया अभी एक और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है एक और इंटरेस्टिंग जिसको सुन के आप कूदोगे कितने इंटरेस्टिंग किसी ने सुन लिया किसी का सुनना हो गया तो उसको क्या हो गया ज्ञानी कितना बढ़िया हो गया कितना बढ़िया हो गया तो एक ने कहा दूसरे ने सुना दोनों ही हो गया क्या परम ज्ञानी यहाँ तक माना जाती है आकर अटके बैठी है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे इतने ही निकल गया है कि भैया आदमी में कुछ अंदर ही बैठा हुआ है और वो अंदर बैठा हुआ वो ही पूरा करेगा और उसको उसको उसके आधार पर हम जो भाषा बना पाए मतलब ये ज्ञान हो गया तो मानव मानव परंपरा में भाषा को ज्ञान मान के चल रहे हैं भाषा एक प्रकार का टूल है सही बोल रहे दीदी वह टूल था लेकिन हमने उसी ज्ञान मान लिया और पूरी जो ज्ञान परंपरा अब तक है वो भाषा प्रधान है और उसमें अच्छी बातों को सुनने से आपको ज्ञान होता है सुनने पर से ज्ञान हो जाता है तो याद रखने की जरूरत भी नहीं इसको तो इसको तो याद रखने की भी जरूरत नहीं सुनो प्रवचन एक घंटा ज्ञान होता है घर चले आओ माइक माइक माइक भैया शायद भाषा भाषा ही रहा इसलिए ये जो भाषा बराबर आचरण आप जो एजुकेशन का बोल रहे हैं तो ज्ञानी लोग शिक्षित नहीं थे ये बोला जा सकता है हाँ मतलब ये इतने को अपन ज्ञान मान के चले ना तो मतलब वो शिक्षा हम जो अभी तक समझ रहे हैं वो शिक्षा अधूरी है अभी आप जो जो जिस शिक्षा से पढ़ गया भाषा बराबर आचरण नहीं है यहाँ पे तो ये लगा हुआ है भाषा अलग आचरण अलग और अभी जो शिक्षा वर्तमान की चल रही है उसमें तो ये भाग ही नहीं है इसको देखो मत खाली शिक्षा मतलब भाषा विज्ञान भी एक प्रकार की भाषा सारी की सारी ये भाषा है ये बात समझ में आया क्या पहुंचा मधुर भी बताओ क्या चीज समझ में आया नहीं बात लंबी हो जाएगी फिर भूल जाओगे तुम मधुर भाई का एक अच्छा सजेशन आया कि बात ज्यादा लंबी कर देते हो तो मैं भूल जाता हूँ छोटी सी बात को लंबी कर देने से ये भूल जाता है बताओ बताओ क्या चीज पकड़ना है हर चीज भी बताएगा बाद में तो अभी तो पहले ज्ञान का बताता हूँ ज्ञान आपने है सकता है कि... एक बालक है ना इनके जैसे एक बालक मेरे को आके बोला कि मेरे को तो ये सब बहुत भारी लग रहा है, है ना तो मैं बाद में सुन लूँगा तो तो कि और वो आचरण के रूप में नहीं दिख सकता क्योंकि अपने को समझ में नहीं आएगा तो वो जो भाषा के रूप में जो प्रकट करना चाह रहे तो उसको समझ लिए अपन मान लेते कि ज्ञान हो गया और बट जो एक जो आइडिया रहता है वो पूरा जान ही पाता ठीक बात आइडिया अस्पष्ट है ना अस्पष्ट है तो उसको भाषा में बोल देने से ऐसा लगा कि हम ज्ञानी हो गए है ना? उसको फिर किसी ने दूसरे ने सुन लिया सुनकर याद रख लिया और याद फिर बोल दिया। फिर बोल दिया पड़ताली तो बज गई है ना जैसे अभी हो रहा होगा कुछ है ना उसके बाद किसी तीसरे ने सुना तो सुन के भी सुज्ञान हो गया इस प्रकार से ज्ञान की गंगा बह गई है ना तो ये अपने को समझ में आए तब क्या निकल के hmm. आया थे पहले है ना hmm. और थे हा, हा, मतलब अभी भी है hmm. लेकिन पहले कुछ लोगों ने उसको देखा परखा और उसको एक भाषा दे दी बस वो नियम पहले से ही ऐसा तो कहा, नहीं, तो कहा नहीं। आ, जैसे आ, ग्राविटी का ही जो नियम है तो वो पहले से ही था लेकिन आ, आ, किसी ने उसको देखा समझा और आ, उसको बस लॉ बना दिया उसके ऊपर तो उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे क्या उनने कुछ देखा समझा और फिर उसके ऊपर उसको प्रूफ करा अभी तो इस बारे में बात नहीं हुई अभी तक तो जो बात हो रही वो बताओ क्या बात हुई अभी, अभी अभी दस मिनट में तो अभी अ, यही हुआ कि जो अ, अभी तक ऐसा चलता आ रहा था कि जो मतलब बोलते हैं कुछ और हम उनका आचरण नहीं देखते हैं। उनकी जो भाषा है उसी पे फोकस करते है तो अभी तो न्यूटन के आदमी न्यूटन ने यदि कोई भाषा दे दिया उससे कोई विज्ञान पकड़ में आ गया तो हम उसको ज्ञान ही मान लिए जब जबकि उसका आचरण ज्ञानी जैसा है यानी देखने की जरूरत थी है ना सारे साइंटिस्ट का यदि आचरण देखने जाओगे तो उनका कोई चरित्र है ना कोई मूल्य है ना कोई नीति है तो उनको हम ज्ञानी नहीं बोलेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं बताओ हाँ जी और कौन बताएगा इधर वालों के ज वकील साहब है वकील साहब माइक दो उनको को है अच्छा उधर भैया के पास हाँ जी भैया एक क्वेश्चन है ये साइंटिस्ट लोग नॉट क्लेमिंग दैट मेरा हिंदी तो ये लोग तो पूरा हमारा आचरण आदर्श तो मतलब या मतलब है, या मतलब एक्जाम्पल है है है एग्जांपल नहीं क्लेम कर रहे हैं ना वो लोग बोल रहे हैं कि साइंस के बारे में बताओ तो ये मतलब आधा पार्शियली दे आर क्लेमिंग एंड दैट वी कैन वेरीफाई हाँ तो विज्ञान में जैसे इन्होंने भी बात किया आप भी बात कर रहे हो तो ज्यादातर बात करेंगे तो विज्ञान में रूप और गुण की है हाँ, तो दे आर नॉट क्लेमिंग का बात जब हुआ एंड गुण उनका पर्सनल लाइफ अलग है है ऐसा ही ना क्योंकि हाँ। क्योंकि उनको भी ये है जब ये जो भी ने, जब भी डिक्लेयर किया रिलेटिव भाषण हुआ उसका उपलब्ध हो जाएगा नेट पे आप देखो मिलेगा तो वट इज से उन्होंने बोला कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं उससे ये रिजल्ट है पर्सनली आई डोंट एग्री बिकॉज आई और एग्जाम्पल भी कोटेड है बहुत सारे कि ऐसा ऐसा हम बचपन से देख रहे हैं और हाउ कैन आई मतलब है ना मैं कैसे मान लू कि ये ऐसा ही है लेकिन अब क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कह रहे हैं भाई वो तो मानव का कोई अधिकार नहीं बनता है जो एक्सपेरिमेंट बोलेगा वही मानना पड़ेगा तो उस पूरी स्पीच में यही निकल के आता तो वो क्या कह रहे हैं अपने में कोई एक भाषा आवाज है उस भाषा आवाज पे जो सच्चाई दिख रही है उसमें उससे ये प्रयोग मैच नहीं कर रहे हैं तो आदमी इसको भी कह रहा है और उसको भी कह रहा है अभी तो हमारे को था कि हम किसको मानते प्रयोग को मानो है ना अगर ना उसकी उस बात में से इसी वाले भाग को मान लेते कि अच्छा आप आप नहीं मानते तो छोड़ो छोड़ो ये प्रयोग पाड़ के फेंक देते हैं है ना तो आदमी है तो उसको कोई भाषा बात है कि दुनिया ऐसी तो नहीं हो सकती एकदम क्या नहीं हो सकती है बट एक्सपूडेंट तो ये बता रहे हैं तो क्या मतलब निकला ये ये जो द्वंद्व चल रहा है इसको हम लोग बहुत अच्छे से अभी पकड़ सकते हैं ना और अगर साइंस के माध्यम से हम बात कर रहे हैं तो इकाई में तो चार चीज़ें हैं और वहाँ पर अभी तो रूप और गुण की हम बात कर पा रहे हैं और गुण भी पार्शल है क्योंकि स्वभाव धर्म समझे बिना कंप्लीट गुण पकड़ में नहीं आता तो ये भी गुण जब तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है तो रूप भी बहुत पकड़ पा रहे हैं ऐसा नहीं है है ना रूप कुछ आंशिकता में हम पकड़ पा रहे हैं इंद्रियों से रूप 100 परसेंट पकड़ में आता है ऐसा भी नहीं है तो गुण अधूरा पकड़ में आता है तो रूप पे भी कोई ना कोई उसका आंशिकता बना रहता है इस विधि से ये हमको समझ में आ जाए तो मानव का अध्ययन इस विधि से नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीट में तो नहीं हो रहा है तो मानव क्या चीज है उसका कोई स्पष्टता नहीं आया तो मानव का सुख क्या है उसका स्पष्टता नहीं आया तो साक्षात्कार होने वाली घटना भी घटी बचे रह गए तो क्योंकि साक्षात्कार घटेगा तो बोध होगा हो तो हो ही और बोध होगा तो अनुभव होगा ही और अनुभव होगा तो प्रमाण आएगा ही और प्रमाण होगा तो परंपरा बनेगा या तो ये नियम है या तो ये नियम है या फिर कुछ और नियम है है ना कि साक्षात्कार हो गया लेकिन बोध नहीं होगा और बोध होगा फिर भी अनुभव नहीं होगा अनुभव कई लोगों को हुआ होगा तो उसका प्रमाण नहीं भी आया होगा और नहीं भी आया होगा तो फिर तो फिर तो काम पकानी और कहीं चली गई बहाल उसको तो अभी तय नहीं करेंगे अभी अपने को ये समझ में आ जाए कि ये जो भाँष के आधार पर भाषा है इसको भाषा को निर्माण किया उसको अपन ने पहली बार क्या मान लिया ज्ञानी मान लिया भाई मानेंगे सही इतनी अच्छी बात जबकि उसका अधिकार क्या था भाषा का अधिकार भाष से शुरू हो जाता है आगे का कार्यक्रम क्या है उस भाष को प्रतिथि साक्षात्कार में ले जाना है उसको अनुभव करना है उसको उसको प्रमाण पूर्वक अपने को वेरीफाई करना है तो ये वाली बात बनती है तो भाषा को किसी ने स्मरण कर लिया और स्मरण करके वापस बोल दिया तो उसको हमने ज्ञानी मान लिया तो ज्ञानी नंबर एक ज्ञानी नंबर दो यहां तक तो, तो फिर भी ठीक था तीसरा एक और चरण आ गया जहां से अध्यात्म में जुड़ गया कि ऐसी अच्छी भाषा को सुनने वाला भी ज्ञानी हो जाता है सुनते से उसको ज्ञान हो जाता है ठीक सुनना बन तो ज्ञान गायब जाता है क्योंकि सुनते समय क्या हो क्या रहता किसको ज्ञान बोल रहे होते हैं जब सुन रहे होते हैं तो कोई ना कोई भाष उसका वापस उस सुनने वाले को भी हो ही रहा होता है अस्पष्ट यहाँ पर भी है अस्पष्ट यहाँ पर भी है और अस्पष्ट वहाँ पर भी है तो हम उसके कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं कोई परंपरा नहीं बन पा रही है प्रमाण नहीं तो परंपरा नहीं है ये बात ही सभी को समझ में आ सकती है इसमें कुछ भी आप अपने को मानवत कि आपको पकड़ में नहीं आने वाली एकदम सिंपल बात है दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो रही कि अल्टीमेटली ये जो कुछ भी भाष हो रहा है तो सच्चाई का ही हो रहा है सच्चाई में अगर देखेंगे तो मानव सस्तित्व में ही है तो सतित्व में दो चीजें हैं एक एक एक एक प्रकृति और व्यापक है भैया भाषा पे होए जी बोलो आ, जैसे आपने बोला कि भाषा से आचरण पे आचरण हो सकता है तो क्या जो ये शिविर ले रहे सारे प्रबोधक तो उसको कैसे देखा जाए वो आ, उसका आचरण तो दिख नहीं रहा है वैसा ऐसा सोच सकता है क्या सिर्फ भाषा से वो हाँ ठीक है ना दीदी बाबा जी ने एक भाषा तो परंपरा से लिया उसका एक अर्थ फिर से भाषा में बोला जब पहले दिन हमने शिविर करना शुरू किया तो हमने तो याद रख लिया और बोल दिया तो लोगों ने तो हमको भी गाने मान लिया ठीक अच्छा खूब देखने गए तो बाबा क्या करते थे, तो खेती करते गाय पालते हैं दवाई बेचते थे। हमने भी गाय पालना शुरू कर करते खेती करने लगे और दवाई देने लगे तो आचरण भी ठीक से पकड़ा भी नहीं आया अगर आचरण को स्थूलता में देखने गए तो बाबा क्या करते जो वो बोलते थे वो तो मैंने फटाफट सीख लिया अब करने वाला भाग आ गया तो कोई भी यार चाय पिलाओ चाय पिलाओ करते ठीक दूसरा और क्या करते हैं तो खेती करते हैं गाय पालते हैं और दवाई देते हैं दवाई हमको पकड़ भी नहीं आती कोई बात नहीं क्या कर दिया तुमने तुम बहुत छेड़छाड़ करते रहते हो। हेलो हेलो। ये मॉनिटर कम किया आपने हमेशा समझ के करो भाई करके मत समझो ठीक है ये बात चलिए तो क्या समझ में आ गया भाई ठीक है अभी तो ये समझ में आना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है स्टार्टिंग वहीं से हो सकता है है ना हम तो ऐसे थे लेकिन क्या हो गया हमको कोई तृप्ति नहीं ज्ञान का मतलब तृप्ति होना चाहिए ये उसका मिनिमम चेकिंग है है ना जैसे यहाँ से कुछ अभी बोला जा रहा है सुनने वाले को ज्ञान हो जाए ऐसा माने तृप्ति उससे नहीं है ठीक तो ये भ्रम हो गया कि हमने कोई भाषाविद जो रहा हुआ वो ज्ञानी है ऐसा भ्रम हुआ उसको सुनकर हमने याद कर लिया बोल दिया तो हम ज्ञानी हो गए तीसरा ये हो गया कि आपने सुन लिया आप भी ज्ञानी हो गए घंटे दो घंटे आप ज्ञान में रहे डूबे हुए फिर चल अब इसमें ज्ञान कोई चीज है या नहीं है ज्ञानी दीदी जरूर आ गई हैं, है ना ज्ञानी तो आई गई हैं। तो आप सबको ज्ञान हो ही गया अब साक्षात ज्ञानी दीदी दी आ गई तो ये ये बात अपने को समझ में आए दीदी नमस्कार दूसरी वाली को भी नमस्कार स्वागत है आपका तो क्या समझ में आया अच्छा अगर देखा जाए तो भाष क्या चीज है ज्ञान का ही तो प्रतिबिंबन है है ना लेकिन वो क्या हो गया मानव पर अभी अस्पष्ट है खाली तो यदि उनको लग रहा है कि कुछ ज्ञान जैसा है तो कोई गलत लग रहा है ऐसा बहुत ब्लंडर हो गया ऐसा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकली कोई डिफिकल्टी खड़ी हो रही है मगर उसे स्पष्ट नहीं होता अब इसको थोड़ा सा जहाँ समझते हैं थोड़ी बात समझते हैं तो जो आप कह रही है ठीक ही है कि यदि जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि मेरे आचरण में नहीं है यदि मैं ऐसा जी नहीं पा रहा हूँ तो वो ज्ञान नहीं है वो एक भाषा ही खाली। तो आस्था आस्था से हो रहा है ना हाँ। तो ये भी तो आस्था है कि बाबा है? जी में हाँ जी मैं इधर हूँ हाँ ये भी तो आस्था है कि बाबा जी ने बोला तो, तो, तो बोल बोला ही हैं। हैं। हाँ, ना। जब तक और किसी को अनुभव नहीं होता है तब तब तो प्रमाणित नहीं होता है ना क्या चीज प्रमाण होगा जो बाबा जी का जो ज्ञान आप बोल रहे है सुन लिया है बोल रहे है लेकिन आपको अनुभव नहीं हुआ जब तक और किसी को नहीं होता है ये तो आस्था ही रहता है कुछ होता है आप बता रहे हो पूछ रहा हूँ आपकी भाषा आप बता रहे हो तो हम सुन लेंगे ठीक है भैया अच्छा ठीक है बता रहा हूँ अनुभव की जरूरत है अब आप बता रहे हो तो मैं सुन लूंगा खाली आपकी बात <laughs> आप भी बताइए वही अगर आपका कंक्लूजन है तो हमको क्या पति ठीक आपका यदि ऐसा कंक्लूजन है तो आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट ओके और यदि कंक्लूजन नहीं है तो फिर हमारे को बात करना पड़ेगी कि क्या चीज है इसको ठीक इसको ठीक से समझ लीजिए है ना अपने में अगर निष्कर्ष ही है तो चर्चा आगे हो नहीं सकती है ठीक और चर्चा इसके बाद अगर हम करेंगे तो उसका मतलब नहीं निकलता इसके बाद चर्चा करने का क्या मतलब निकलता है? तो निष्कर्ष अगर ओपन है तो फिर हमारे में बातचीत हो सकती है उसके आधार पर कुछ बातें आपको समझ में आ सकती है हमको समझ में आ सकती है उसको बना ही नहीं कि हमको नहीं समझना है खाली आपको समझना है ऐसा नहीं करें लेकिन ये भी समझ में आ जाए कि अगर क्लोज है बातचीत तो खत्म है फिर तो आप अपने निष्कर्ष ठीक? क्योंकि अनुभव नाम का शब्द कहा सुना आपने हाँ जी। हेलो। तो ऐसा है कि ज्ञान जो है उसका परंपरा मानव परंपरा बनना चाहिए अरे अनुभव शब्द कहाँ सुना आपने बचपन से सुन रहा हूँ किस अर्थ में सुना जैसे कि जो सच्चाई है वो दिखाई दे ऐसा अनुभव जहा कोई द्वंद नहीं रहता है कोई संशय नहीं रहता है ऐसा नॉलेज तो ये अनुभव है स्वानुभव स्वानुभव आ गया खुद का अनुभव जो है अपने के बारे में। अनुभव होगा कि स्वानुभव होगा स्वानुभव वो अनुभव है कोई जो बेसिक चीज़ है वो तो पर्सनल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो ऐसे पर्सनल है लेकिन वो तो सब में ही है ना एक चीज़ है जो बेसिक एलिमेंट जो भी बोलो आप तो उसका अगर हो गया तो स्वानुभव हो गया और सब कुछ उधर ही समा गया ऐसा है ठीक है भैया जो कुछ आप सुने हो पढ़े हो उसका सम्मान है उससे अपन कोई सफल हो पाए या असफल है हम लोग हो नहीं पाए इसका ये जो हो रहा है ये भी हो सकता है कि उसका पिनाकल है ये जो हो रहा है तो एक कॉलमिनेशन है और ये मतलब पहले से जो कुछ है और बढ़ा लेके जा रहा है ये भी हो सकता है कि कॉम्पलीशन की ओर जा रहा है ये भी हो सकता है ये, है, ये, सकता है। ये, ये तो नहीं कहा ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसको अभी आपको कहने का कोई अधिकार ही नहीं है ना लेकिन पहले ये तय करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जो भी हमारी मान्यता है मानसिकता है जिसको हम समझ मान रहे हैं उससे हम कहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे है, जो भी आप मान के बैठे हो उससे आप में कोई समाधान की स्थिति खड़ी हो रही है क्या मुझ में नहीं हुआ तो पहले उसको क्लोज करो निपटाओ कंक्लूड करो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है उसको अपने सामने खुला ही नहीं है ठीक से सात दिन अपन सुन के और उसमें भी कितना सुने कितना नहीं सुने ठीक तो उसको भी कंक्लूड नहीं करना चाहिए हम अध्ययन करना चाहिए अध्ययन करने का मतलब है कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं उसको ऐसा सुनना चाहिए ठीक कंक्लूड करके कोई सुनना थोड़ी होता है कि अपन निष्कर्ष बना लिए कि नहीं ये भी एक एजम्पन है तो भैया काय खोटी करे अपना टाइम तीस दिन और, और अजम्पन भी चलना तो टाइम खोटी नहीं करना चाहिए और यदि हम इसको समझना चाहते हैं ठीक क्योंकि जो भी कुछ आप माने हुए हो उसी मान्यता से इसके बारे में कुछ मानते हो तो कोई आप अपना दरवाजा खोलते हो, हो बंदी कर रहे हो आप तो ठीक है ना जैसे हम कह रहे हैं आस्था है आस्था को अरे अंग्रेजी में बोल देना थोड़ी कुछ होता है <laughs> कुछ मान्यता है वो फिर हिंदी का दूसरा वर्ड हाँ, है कुछ अंग्रेजी का चोट देखो ये अभी अपने को पता ही नहीं है आस्था क्या है और फिर अध्ययन क्या है है ना और तो इनको ठीक ठीक पहले अपने को डिफाइन कर लेना चाहिए ठीक से समझने की जरूरत तो है पहला काम ये करना है कि अध्ययन क्या है इसको पहले समझना चाह रहे हैं जिस प्रकार से आप अध्ययन जानते हो वैसा अध्ययन नहीं है तो उसमें कोई एक बेस बता रहे हैं कि वास्तविकता है जिसका कि प्रतिबिंबन आपके ऊपर रखा हुआ है अभी की बात नहीं है यदि इसको आप अपने में नहीं देखते हो तो ये अजम्सन है यदि इसको आप अपने में देख पाते हो तो अजम्सन नहीं है यदि आप देखते हो तो सच्चाई है और नहीं तो मान्यता है कुर्सी को आप जानते हो तो ये सच्चाई है नहीं तो कुर्सी रखा ही हुआ यहां पर और कुर्सी को आप नहीं जानते हो तो एक मान्यता है कुर्सी फिर भी रखा हुआ है तो यह हमको समझ में आना चाहिए क्या समझना है कि अध्ययन क्या है भाई उसका एक भाग क्या हो रहा है ये हमको ठीक ठीक समझने की ज़रूरत है ठीक दीदी ने कुछ और कहा है आपको शायद पकड़ में नहीं आया दीदी ये कह रहे हैं कि यदि भाषा पर पकड़ में आई और आचरण उसकी ये बराबर का निशान नहीं हुआ तो क्या माने ज्ञान माने कि नहीं माने तो उसी की बात कर रहे हैं कि ज्ञान का मतलब ये कि भाषा और आचरण में एक आ जाए आप भी इससे सहमति हो वो ये कि कोई प्रबंधक हो यदि मेरे बारे में भी कह रही है तो बात इतनी ही है कि यदि जो कुछ भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं यदि मेरे आचरण में नहीं आता है तो हमारे लिए वो वो वो वो कोई समझ में आई चीज नहीं है बल्कि वो हमारे लिए मान्यता स्थिति है आज नहीं भी आई तो कल शायद आचरण में आ जाए उसके सम्मानों का रखोगे बंदी कर दोगे ऊपर टक्कर वो तो करना ही पड़ेगा तो फिर क्लोज करते फिर खिड़की तो इसको ठीक समझो अब ये हम क्या कर रहे हैं अध्ययन क्या है इसको थोड़ा सा बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अस्पष्ट अस्पष्टता आपके अंदर है कोई आकृति है एक तो वो बेस है और वो कहने की सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है इसको हम समझने के प्रयास करें दूसरा अध्ययन की प्रक्रिया क्या है अध्ययन क्या है तो शब्द से अर्थ और अर्थ का मतलब व्यवस्था में भागीदारी आज तक माना जाती है कि व्यवस्था ही समझ में नहीं है तो व्यवस्था में भागीदारी कहाँ समझ लेगा तो दीदी ने जैसे कहा कि भाई अभी तक हमको कोई चीज़ का अर्थ पकड़ में आया क्या नहीं आया क्यों नहीं आया क्योंकि व्यवस्था क्या है वही समझ में नहीं आया अस्तित्व में एक व्यवस्था है क्या व्यवस्था ये समझ में कहाँ आया पूरा आदर्शवाद बोल रहा है अस्तित्व में कोई व्यवस्था नहीं है इस संसार में है तो कहाँ से आदमी भागीदारी समझ ले नया दीदी कहाँ मन लगा रहे हो और विज्ञान विज्ञान विधि से देखेंगे तो तो भी यही समझ में आया कि वहां पर संसार क्या से है? है ना अस्तित्व तो क्या ऑस है तो वहां पर भी कोई व्यवस्था ही नहीं है तो कई की भागीदारी इस जगह पर दोनों ही बिंदु में से कहीं कही ना कहीं अपन छूटे रह इसलिए हमको कोई अर्थ समझ में नहीं आया तब तो ये तब तो ये कहना पड़ रहा है कि जो भाषा भी सुन रहे आप इसका भी अर्थ समझ में नहीं आया है अभी एक ऐसा वर्ड है हे कैसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया है क्योंकि हे समझ जाएंगे तो व्यवस्था समझ में आएगी तो अगर ध्यान देंगे तो ये भाष के आधार पर भाषा है इसमें से कुछ भी अर्थ हमको पकड़ में नहीं आया ठीक बताइए भाषा में हमने बोला कि अपने लिए इंसान को वही व्यवहार करना चाहिए दूसरों साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं भाषा है एक हाँ तो इस भाषा का आचरण क्या कभी भी सर्टिफाई हो सकता है तो कैसे सर्टिफाई होगा? कभी नहीं हो सकता है तो फिर अपने लिए जो आचरण स्वीकार हो वो दूसरे के लिए करना चाहिए अभी अपने लिए क्या स्वीकार हो तो पता ही नहीं अस्पष्ट है तो इसलिए दूसरों के साथ जो करने जा रहे वो वो भी अस्पष्ट है तो हम क्या करने जा रहे हैं एक दूसरे की सुविधा का ध्यान क्या रखने वाले अल्टीमेटली फाइनली इन सब भाषा में से क्या अर्थ निकलेगा सुविधा क्योंकि रूप को समझे हैं तो रूप के आधार पर सामान समझ में आया है तो कहने के सुविधाओं को ध्यान रखेंगे इसका अधिक क्या ध्यान रखेंगे ये बात समझ में आ रही है। तो ये सुनने में अच्छी लगती है भाषा है ना सुनकर लगा कि किसी ने बोला तो बड़ा ज्ञानपूर्वक बोला होगा और रट गई रटने के बाद हमने बोला तो हमको ताली मिल गई फिर सुन लिया उसको भी ज्ञान हो गया जबकि हुआ कुछ भी नहीं क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं प्रैक्टिकली हो नहीं सकता कुछ व्यवहारिक घटित हो ही नहीं सकते समझ में आई नहीं है ना व्यवहारिक यदि यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव का एक कोई आचरण है अस्तित्व सहज अगर वो हमको समझ में आता है वही अस्पष्ट है हमको अभी उसी कारण हम दुखी हैं तो म, जीवन में जो मानव के बारे में मैं मानव हूँ उसका मतलब क्या है है ना मानव मानव का मतलब क्या होता है उसकी कोई छाप हमारे पर रखा हुआ है लेकिन वह अस्पष्ट होने से हमारे को मानव होकर मानवीय आचरण हमको समझ में नहीं आया तो आप बोले दूसरे के हिसाब से आपने को समझ में नहीं आया दूसरे के साथ चलने लगे दूसरा भी ऐसा ही हमारे जैसा तो वो हमारे साथ चलने लगे तो दोनों के पास है नहीं कुछ कुछ स्टैंड कहाँ करता है कोई बनता ही नहीं कोई ऐसी जगह जहाँ से हम निश्चित कह सकें तो मानव सहज मौलिक आचरण की बात की मानव सहज एक आचरण है उसका प्रमाण प्रस्तुत हो सकता है उससे परम्परा बन सकती है ऐसे आचरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम हो रहा है ये बात समझ में ही ठीक पकड़ में आया तो अध्ययन क्या है भैया किधर भैया आचरण जो है मतलब जैसे अभी जो छोटे बच्चे हैं या जो मैं थी तो हम आचरण हमारा कैसे बना हम स्कूल गए और जो हमको पढ़ाया उससे हमारा आचरण में आचरण में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था आचरण बनाई कहा दीदी कन्फ्यूजन बनाए अच्छा तो मत पर तो पर नागराज जी ने जो दर्शन वो किया उन्होंने उसको प्रमाणित किया जी तो उन्होंने तो तो किया आचरण में ठीक तो है ना कैसे आचरण संभव हो पाया क्योंकि ये जो अस्पष्ट था अनुसंधान विधि से वो स्पष्ट हो गया ठीक वो स्पष्ट हो जाने के बाद उधर जो बात कर रहे हैं रूप गुण स्वभाव धर्म मानव का रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है मानवीय वो समझ में आया उसको समझ में आने के बाद जीने का कार्यक्रम हो गया तो मतलब अभी किसी का भी आचरण निश्चित नहीं पता चलता है। अभी कहाँ पता चलता है नहीं पता चलता अभी तो ये पता लगता है छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है अभी तो ये पता चलता है कि सुविधा ही सुख है है।, है ना तो ये अभाव है सब ये सब कुछ पता चल रहा है ऐसा नहीं ये सब अभाव है क्योंकि आँख से देखने पे ये दिखता यही सब है आंख से देखने में क्या हुआ बाबा जो बोल रहे हैं हम भी बोलने लग बाबा जो कर रहे हैं चाय पिलाओ चाय पिलाओ हम भी करने लगे खेती करने लगे गाय लगे इसी को आचरण मान लिए, कार्य को आचरण मान लिए, क्या मान लिए? कार्य को आचरण मान लिए, भाषा से आचरण को पकड़ने के गए कार्य में फंस गए इस विधि से इस विधि से बन गया चलिए आगे सवाल एक सवाल है कहा से जी आ, इतना तो समझ में आ रहा है कि भाषा और मतलब ये काफी ही चल रहा है क्योंकि हम हर मानव को पहले से ही है पर आ, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या की वो भाष तक मतलब भाष से लेकर फाइनली वस्तु तक पहुँचने का जो जर्नी है उसमें भाषा का तो रोल है ही अध्ययन विधि में हाँ डेफिनेटली पर भाषा का तो रोल है ही ना हाँ, है ना लेकिन अध्ययन विधि में हाँ बिल्कुल ठीक हाँ. तो आ, ऐसा है क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना भाषा के डेवलपमेंट के इस तरह का अनुसंधान आना या किसी इंसान को शब्द मतलब किसी इंसान की जर्नी फ्रॉम भाष टू वस्तु तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होता अगर भाषा नहीं होती तो हाँ देखो एक तो ऐसा हुआ नहीं है बाबा जी का अनुसंधान हुआ उसके पहले भाषा आ गई थी लेकिन अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है उसको हम लोग शाम के सत्र में समझेंगे तो उससे स्पष्ट होगा कि वो भाषा से अनुसंधान थोड़ी हो रहा है अनुसंधान विधि से अस्तित्व की सच्चाई पहले स्पष्ट हो जा रही है उसी उसी उसी सच्चाई को अभी जो प्रचलित भाषा है उसके साथ व्यक्त कर दिया जा रहा है तो ये आज हुआ ये आज से एक, एक लाख साल पहले भी हो सकता था और हो सकता था पहले पहले दिन का जो आदमी था उसको भी हो जाता है ना अब अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है उसको हम समझेंगे शिक्षा की प्रक्रिया क्या है हमको समझना पड़ेगा ठीक है नहीं तो अनुभव को हम मानते रहेंगे प्रमाण परंपरा है भाई सब है ना इसको हमको समझना पड़ेगा हाँ जी ये आचरण की जो है तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक पूरी सच्चाई का अपन देखने लेते ठीक बात उसके लिए क्या करना है उसके लिए अध्ययन अध्ययन किसका करना है सच्चाई का सच्चाई किस रूप में उपलब्ध है आपको अभी तो भाष के तो रूप में ही है ही रूपगुण धर्म के रूप में है ना मानव का अध्ययन करते हैं धर्म हाँ। हेलो आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को सही है हाँ मुझे थोड़ी कम आ रही है कोई बात नहीं हाँ जी हाँ भैया तो इधर से हाँ जी भैया मैं ऐसा समझता हूँ मैं अपनी भाषा में कि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया <भिण> बताया कि ऐसा ऐसा दवाई करने से ऐसा होता है तो मैंने उनको ज्ञानी मान कर के उसको स्मरण में रखा और मैंने भी मैंने भी उनको बताया कि ऐसा दवाई करने से ऐसा होता है तो मेरे बच्चे लोगों ने भी सुना और हमको उनको पिताजी को भी ज्ञानी माने हमको भी ज्ञानी माना ऐसा हो सकता है क्या ऐसा प्रश्न बनता है अभी तो ऐसे ही हो रहा है जबकि ज्ञान है नहीं है आ, ज्ञान है नहीं बोलने वाला ज्ञान ज्ञानी। और खुद बीमार हो गए तो दौड़ के डॉक्टर पास गए। लोगों का इलाज करते रहे जिसको देखो वो कई सारे बस ये कर लीजिए वो कर लीजिए अजवाइन दो चम्मच लीजिए ये फलाना लीजिए देखिए तीन दिन में डायबिटीज खत्म है ना और जब अपना नंबर आए तो भागे तुरंत बड़े बड़े योगाचार बड़ा योगा करा रहे हैं देश भर में दुनिया भर में घुटना खराब हो गया तो जाके आप ऑपरेशन करा के अमेरिका हम चुपचाप करा के ले आए बदला लाए हाँ जी भैया बोलिए तो सारे महापुरुष जो हम जिनको हम ज्ञानी मानते हैं क्या वो इसी ज्ञानी में आते हैं कहाँ से बोल रहे हैं हाँ। अब मुझे नहीं पता दीदी आप, आप, आप, आपको एक सिद्धांत बता रहे कौन सा आपके मन में ज्ञानी बैठा मुझे क्या पता जो महापुर जानता भी नहीं महापुरुष जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पुस्तकों में कॉपियों में तो क्या ये यही वाले ज्ञानी हैं या वो है ना अभी तो विद्वान भाषाविद ज्ञानी हैं ये हमको हकीकत में अभी दिखाई देते हैं ये मस्ती करना सीखिए एक महीने में एक साल में ये ठीक है आपको ऐसा ज्ञानी स्वीकार है क्या हा या ना ठीक? ये ये बात समझ में आ गई? गलती कर रहे हैं क्या वो? अपन नहीं करें उनकी खराब। ज्ञानी है ना मतलब आप जब ज्ञान बोल रहे हैं तो ये रिलेटिवली सोच रहे की हम मुझसे मुझसे तो मेरा पिताजी ज्यादा जानते है ऐसा, ऐसा मान रहे है मुझसे तो ये लोग जो भी बोल रहे आ, सिखा रहे है, मुझसे उसके, उ, उनको हैं मुझसे ज्ञानी उन हमारा को, को मना ही नहीं कि आप मत मान के रखिए है ना हाँ लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ज्ञान का मतलब क्या है ज्ञान हाँ। पूरा एब्सोलूटली दिस इज दो आप अपने इसमें समीक्षा करिए उसकी बिठाइए उसको भैया जी जी इधर एक हाइपोथेटिकल प्रश्न पूछूँ तो बुरा बता मानिए प्लीज़ uh, वो तो मेरे हाथ में यार आप, आपके हाथ में थोड़ी है वो जो वो जो लड़की uh, जो कह रही थी उसके उन, उनकी बातों पे uh, थोड़ा विचार जा रहा था उनका, उनका कुछ कहना चाह पूरी तरह से नहीं, नहीं समझ पाया मैं उनका uh, कहना भाषा ज्ञान और कम्युनिकेशन के बारे में था शायद तो मुझे सवाल आता है कि चाहे पहला इंसान ले लो या उसके बाद ले लो हिस्ट्री में या पीछे चले जाए तो तो अगर मैं मेरे हाथ के बारे में ये मेरा हाथ है ऐसे ऐसे कहूँ तो वो तभी सापेक्ष रूप में किसी को बता पाऊँगा मैं यदि कोई यदि कोई है ही नहीं तो यह मेरा हाथ है या ये मैं हूँ ये बताने की ज़रूरत या इच्छा या समझ किस तरह से इंसान में पॉसिबल है क्योंकि तो, जब ये वाक्य आ रहा है कि यह मेरा हाथ है तो कम्युनिकेशन में काफी सारे अर्थ बन रहे हैं कि यह आपका ना हाथ हो होके मेरा हाथ है ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है वही देखो अब एक तो आपने इसका अर्थ निकाला कि मेरा हाथ मतलब दूसरे का नहीं है है ना जबकि इसका अर्थ ये निकलता है कि एक जीवन है और उसका ये शरीर है और शरीर का ये हाथ है तो अब अब अभी आपन सब है ना सेकेंड पर्सन के टर्म में बात कर रहे हैं सब जो यहाँ पर जबकि हमको पहले फर्स्ट पर्सन के रूप में चीजों को सोचना चाहिए कि आपको भी समझ में आना जरूरी है कि नहीं आपका हाथ है अभी आप, आपके लिए समझना ज्यादा जरूरी है या मेरे को समझाना ज्यादा जरूरी है कि आपका हाथ है तो समझ के तो, तो बताना चाहते हैं समझ के करना क्या है अच्छा। समझने का मतलब यह है कि जो अस्पष्टता है उसको हम स्पष्ट कराना चाहते हैं आपका अपना अपना एजेंडा है यह ना कि लोगों को बताने का एजेंडा है अभी तक ज्ञान का नाम ये हुआ दूसरों को बताने के लिए हम ज्ञान आते से दूसरे की तरफ दौड़ते हैं दाना पानी लेके ठीक तो इसी विधि से कहीं ना कहीं अपन ये चूक करके हमारी स्वयं की तृप्ति के लिए कोई चीज हम समझ रहे हैं ज्ञान सापेक्ष नहीं फिर मतलब रिलेटिव नहीं है किसे वो स्वयं स्वयं स्वयं के लिए होना चाहिए ये इसने... सब बोल के आप जो बोल रहे हो आपको पता नहीं क्या कह रहे हो आप है ना हाँ। उसको छोड़ो इतने शब्दों में जो फंसने की जरूरत नहीं है सिंपल रखो चीज़ों को क्या कह रहे हैं आप ज्ञान क्या चीज है वो समझ लो परम ज्ञान क्या है ये सस्तित परम ज्ञान सहअस्तित्व में दो चीजें हैं क्या दो चीजें हैं एक तो है व्यापक दूसरा हम कह रहे हैं प्रकृति और ये दोनों सहअस्तित्व पूर्वक हैं तो यहां पर प्रकृति को कह रहे हैं कि एक जीवन के रूप में है, मानव के रूप में है जीवन में ये है और एक व्यापक है ये बात समझ में आ रहा तो सहअस्तित्व बोलेंगे तो जीवन और व्यापक का सह है साथ साथ हैं दोनों परमाणु और ऊर्जा दोनों साथ साथ हैं ये दोनों साथ साथ होना ही स अस्तित्व है यही परम ज्ञान है और ज्ञान किसको कह रहे हैं यहाँ पर तो ज्ञान कह रहे हैं इसको ऊर्जा का स्रोत क्या है व्यापक दिखता किसमें है व्यापक में ये पारदर्शी है पारगामी है तो अगर देखेंगे तो ज्ञान ये यही ज्ञान है व्यापक ही ज्ञान है ठीक है और इसी को कहा दूसरी भाषा में चेतना तो ये आपने को समझ में आ जाए तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को कि यही चेतना और ज्ञान और यही व्यापक है और ये सहअस्तित्व पूर्वक है तो जीवन में ये इसी के आधार पर एक प्रिंट तैयार हो रहा है कोई चीज़ का वो भाषा भाष है वो सच्चाई क्या है सहअस्तित्व सच्चाई है वो सहअस्तित्व का प्रिंट ये व्यापक ज्ञान और चेतना के साथ ये किस पर बना जीवन में मानव में घटना घटी बात समझ में आई तो तो पूरा प्रकाशित हो गया क्या? हम सब स तो में हैं और अभी भाषा भाष से तो सह तो पूरा समझ में आ गया नहीं आया वो अस्पष्ट है वही वही अज्ञानता है अस्पष्टता ही अज्ञानता है या अस्पष्टता में कुछ भी समझ में नहीं आता है ना ऐसा तो कोई माना होता नहीं जो जिसको एक तो माना होगा स्पष्ट होगा जिसको एक होगा अस्पष्ट होगा तीसरा कोई होता नहीं उसको तो कुछ भी नहीं होता ऐसा होगा क्या तो ऐसा होता नहीं है तो ये समझ में आए कि व्यापक ही चेतना के रूप में है यही ज्ञान के रूप में है और यही इसके साथ ही हम सअस्तित्व में होने से जीवन में जो प्रतिबिंबन है सच्चाई का जिसको हम बात कर रहे थे वो सुखी होने की आशा के अर्थ में यहाँ पर यह सब अस्पष्ट है ये सुख क्या ये भी अस्पष्ट है मानव क्या ये भी अस्पष्ट है और जीना क्या ये भी अस्पष्ट है लेकिन ये जो कुछ भी है ये अस पूर्वक है और ये जो कुछ हो रहा है ये चेतना का ही प्रकटन है मानव में व्यापक कई ही प्रकाशन है प्रकटन है मानव में ये वाली बात अपने को समझ में आने की जरूरत है इसको और अधिक क्लियर करने की आगे ज़रूरत है तो और अधिक क्लियर करने जाते हैं तो साक्षात्कार तक पहुंचने की बात बनती है साक्षात्कार का मतलब ये हुआ कि अर्थ समझ में आ जाए तो अर्थ समझ में आने से वस्तु की पहचान हो ही जाती है इस पर जोर नहीं अर्थ समझने तक ही जोर है तो अध्ययन विधि को हम जब बात कर रहे हैं तो अर्थ को समझना अभी तक अध्ययन अध्ययन की प्रक्रिया स्टेब्लिश नहीं हुई शब्द पहले पुराने हैं लेकिन स्टैब्लिश नहीं है क्यों क्योंकि अध्ययन को समझने गए तो अर्थ को समझने गए तो क्या समझ में आया कि व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को समझना ही कुल मिलाकर अर्थ है तो अनुभव के पहले जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक परम्परा में ये व्यवस्था क्या चीज़ होती पता नहीं चला वो तो अनुभव के बिना तो इस पूरे अस्तित्व को अव्यवस्था कहा गया चाहे वो अध्यात्म विधि से कहा गया हो या नहीं कहा गया बताइए जो दीदी ने अभी प्रश्न पूछा आप बताइए किसी भी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण में कहीं पर इस अस्तित्व को व्यवस्था बोला गया है या माया बोला गया है क्या बोला गया है तो जो बोला गया है जो हमारे पास है पता नहीं किसी ने बीच में बदल दिया हमको पता नहीं लेकिन जो हमारे पास सूचना आई उसमें तो ये अस्तित्व क्या है क्या है ये अस्तित्व क्या है माया है माया का मतलब समझा नहीं जा सकता किसको समझा नहीं जा सकता जो अव्यवस्था होती है वो समझ में नहीं आती जैसे जैसे कोई एक आदमी समझ के बताओ कि दो, और दो मिला के छ कैसे हो गए समझ के बताओ इसको इसको समझ सकते हैं कि दो, और दो मिला के छः होते हैं समझ के दिखाओ ये माया है कि नहीं ये माया हो गया कैसे हो गया ये अरे हो गया भाई दो, और दो मिला के छ हो गया तो माँ हमारे लिए क्या हो गया वो एक रहस्य हो गया माया हो गया ना समझ में नहीं आएगा बल्कि हमको पकड़ में कब आया समीक्षा की बात अगर करें तो कब पकड़ में आया हमारे को ये पकड़ में तभी आया है, जब ये पकड़ में आया कि दो और दो मिलाकर चार होते हैं चार होते हैं इसको हम समझ सकते हैं कई तरीके से समझा सकते हैं गिन के ये करा के इकट्ठा करा के घटा के जोड़ा के जो भी करा के हम समझा सकते हैं भैया जी हम जड़ में जीना नहीं चाहते है ये तो सच है ना अरे महाराज ये कहाँ से सुन के आये हो सुन के जड़ नहीं, में जीने चाहते नहीं नहीं तो मतलब ये है की आहार निद्रा भाई मैथुन जो है पांच इंद्रिया जो है तो उसमें जीने से तो दुख ही होता है ना अरे नहीं महाराज अभी मेरी बात सुन रहे हो तो कान से सुन रहे हो या नाक से कान से तो सुन के दुखी हो रहे नहीं तो फिर कैसा कैसा कैसा स्टेटमेंट देते हो आप ना स्टेटमेंट इसीलिए कि जो नाक नाक कान का सदुपयोग तो आप बोल रहे हाँ। हैं कि समझने के लिए ज्ञान लाभ तो करने के लिए सदुपयोग सदुपयोग की समझ अकल ठीक क्या अपने में तो ऐसा है जो आप जो शब्द प्रमाण के बारे में वो लोग बोलते है वो भी तो सदुपयोग है मतलब सुनना है तो भगवान की बातें सुनो जो ट्रेडिशन बोलते हैं ब्रह्म की बातें सुनो तो वो भी तो एक तरह का डा, एक तरह का है ना जो कि भाई सदुपयोग जीने माया तो इसलिए बोलते हैं कि आप मतलब वो जो पांच इंद्रियां और जो चार विषय उसमें डूबने के लिए नहीं कहते हैं कि उससे बाहर आओ और ज्ञान के लिए चलो ऐसा कुछ है इधर भी तो ऐसा ही मतलब हम लाइफ में जिए तो तो वो भी तो कष्टदायक है है ना कहां महाराज? ना महाराज वही देखो थोड़ा अच्छे से उसको सुनो समझो कि शरीर हमारे लिए साधन है, हाँ। साधन का कर सदुपयोग करें करें कि हाँ नहीं जी सदुपयोग करके हम सुखी होंगे कि नहीं होंगे हाँ होंगे और सुखी होने के पहले हमको सदुपयोग की समझ होना जरूरी है हाँ। और की समझ आने के लिए पहले ये अस्तित्व व्यवस्था के अवस्था समझ में आना जरूरी है वो तो है तो अस्तित्व अगर व्यवस्था है तो उसमें शरीर राम की एक कोई घटना है और वो बहुत बड़ी चीज प्रकृति ने बना के रखी है और वो किस प्रकार से शरीर से भी हम समझदार होकर व्यवस्था में भागीदार होते है ये बात समझने की बात है महाराज ये बात पहले समझ में आई होती तो ये दिक्कत नहीं आई फिर भी शरीर माध्यम खाल धर्म साधन शरीर को भी ठीक करना चाहिए ऐसा भी शास्त्र में है ऐसा नहीं कुछ त्याग दो उसे भी स्वस्थ रखना चाहिए ऐसा है तो ये थोड़ा ट्राम्स का भी कुछ ये है हम्म तो क्या कहने चाह रहे हैं आप मतलब जैसे माया बोलकर सब कुछ छोड़ देना इसका स्पिरिट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है ठीक है ना वी शुड नोट गेट इनवॉल्व टू मच इन दिस वर्ल्ड मतलब जो पंचन्द्रियो जो है हाँ, not too much. <laughs> हम साधन प्रक्रिया जो है वो बोला गया जो योग शास्त्र में जैसे की क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसा क्यों नहीं करना है कोई भी बात नहीं मैं अरे मेरे भाई वो बॉडी को जो इंस्ट्रूमेंट बॉडी माइंड को फिट फिटने के, के लिए कह रहे हैं के लिए। आप इसको थोड़ा ठीक ठीक समझने की कोशिश करिए मतलब ये क्यों ऐसा बना हुआ है ऐसा क्यों बना हुआ है ऐसा नहीं ऐसा ही है आपके दो हाथ हैं दो ही हाथ क्यों हैं बात में आई क्या है उसको समझ रहे हैं पर? ऐसा ही है आदमी पैदा होते समझदार हो जाता तो मैं तो कुछ नहीं करता आप भी कुछ नहीं करते तो वैसा अपन समझते, ठीक लेकिन अभी समझ में आता है कि कि से आदमी समझ में आता है, है। है है ये प्रक्रिया तो अच्छा, उसको हम समझेंगे, अच्छा, जो है उसका करेंगे कि जो नहीं है उसका उसका करेंगे, करेंगे। नहीं ऐसा क्यों नहीं है अरे हे नहीं का तो अध्ययन तो होगा वो है ही ऐसे सच्चाई का जो प्रतिबिंब बनता है वो है ही हा, हाँ तो उसका अध्ययन करेंगे जो है उसका अध्ययन करेंगे चाचा जी एक और भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपने इसे बोला शब्द का नियंत्रण बिंदु इस वस्तु है ना मतलब भाषा भाषा नियंत्रण बिंदु इस वस्तु वस्तु से हमको वस्तु तक पहुंचना है और इसके बीच का इस अर्थ तो आ, जब वर्तमान में अपन क्या पढ़े हुए हैं भाषा को कौन नियंत्रित करता है कौन नियंत्रित करता है व्याकरण ग्रामर ग्रामर है ना हो उसका भी हम वस्तु वस्तु तो हमको अभी तक अर्थ नहीं पता है तो जो सूक्ष्म चीजें जैसे सम्मान विश्वास दया है तो उनको कन्वे करने के लिए भी आप एक किसी किसी भाषा का ही प्रयोग करोगे उसका अर्थ बताने के लिए और उसको कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट हो इसके लिए उसके साथ आचरण भी होना चाहिए जो मान लीजिए हम एक इंसान में देखते हैं मतलब आप अगर सम्मान की बात करते हो तो उसके साथ साथ आप सम्मान क्या है वैसे आप बिहेव भी करते हो पर फिर भी वो भाषा में ही हम अटक के रह जाते हो क्योंकि काफी बार ऐसा होता है वी कीप कमिंग बैक टू यू के ऐसा नहीं ऐसा फिर ये तो आप सेम चीज़ ही बोल रहे हो बार बार और आचरण भी वही है तो फिर वाई डू वी कीप मिसिंग दैट मतलब फिर क्या चेक पॉइंट है कि हमको हम वस्तु तक पहुँचे वही पूर्वक जीने लग जाए ये चेक पॉइंट है उसके मूल में सम्मान क्या है उसका अर्थ क्या है व्यवस्था क्या है व्यवस्था में सम्मान का भागीदारी क्या है इसको समझने की बात होती है समझना टुकड़े टुकड़े में होता है किसी जब जब भी आप मेरे पास आती हो तो कोई एक संदर्भ में हम एक बात करते हैं क्योंकि तो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि सारे सम्बन्ध संदर्भ में एक ही साथ बात हो जाएगी है ना तो किसी एक संदर्भ में एक दिशा में एक कोण से अपन बात करते हैं उसमें एक मूके अब तक आके आपको उसके व्यवस्था व्यवस्था भागीदारी स्पष्ट होती है आप खुश होकर भाग जाते हो ठीक है हमें पता रहता है कि चार्ट हो जाएगा और भी आएगा लेकिन प्रक्रिया ऐसी शिक्षा के लिए इसलिए कोई ड्यूरेशन की बात हो रही है कोई एक समय की बात होगी कुछ एक अवधि की बात बनेगी है ना क्योंकि प्रक्रिया चलने की बात है और जितना अभी हम समय देते हैं उससे कम की बात कर रहे हैं अपन अभी तो बहुत समय दे रहे हैं तो इस प्रकार से ज़िंदगी को अपने साथ चलने के लिए एक भाषा और एक आचरण और अपने में उसका अनुकरण इन तीनों को अपन चला के चलते रहते हैं तो जितने दिशा को कांड जितने कोण होते हैं वो धीरे धीरे हमारे साथ में उजागर होते रहते हैं एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब वो चीज़ें हमको अपनी ज़िम्मेदारी पर दिखना शुरू हो जाती है जैसे आपको दिखने लगता है आप वो करने लग हो जैसे अभी भी क्या होता है आप, आप जैसे बच्चों के मुद्दे को लेकर आप आए और आपको जिस समय आते हो सर लगता हैंग हो गया अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे इनके साथ ठीक जबकि उस समय बच्चे यहाँ नहीं हैं तब तो भी आप हैंग बैठे हो कोई कौन से बात हुई तमाम दिक्कतें हुई उनका अपन ने कोई बातचीत किया हल मिला उसी समय आपको लगता तो है आप हम कर सकते हैं तो आप में एक एक उसको लेके चलने की ऐसे जीने की एक एक प्रेरणा बन जाती है तो उस समय आप खुश रहते हो या दुखी रहते हो और पहले वाले समय में सुखी रहते हो कि दुखी रहते हो तो ये समझ में आता रहता है कि इस प्रकार से चलने वाला कार्यक्रम है।, है ना तो एक अवधि तक ये भी नहीं कि इनफाइनाइट समय के लिए है। कुछ समय इसमें लगता ही है बच्चों के साथ एक नेचुरल समय की बात हो सकती है बड़ों के साथ अब नेचुरल ने इसकी बात खत्म हो गई उसके आगे कुछ कर रहे ठीक है ये बात तो क्या हो गया तो पहले जो दस मुद्दे को हम समझ लिए इसका मतलब वो नहीं समझे थोड़ी है आज ग्यारह मुद्दा आ गया ऐसे के आनंद मुद्दे है? है ना नहीं वो कल लिखवाए पूरे चार्ट में उतने मुद्दे हैं कल जो अपन चार्ट बनाने की कोशिश करते तो कुल उतने मुद्दे उतने मुद्दे वो चूंकि सीमित है वो सीमित मुद्दे होने से हम उनको समझ सकते हैं सभी मुद्दों को समझ सकते हैं उससे अर्थ स्पष्टता होती है जब ये कंप्लीट होती है अपने में कंप्लीट होती है तो उसका नाम वस्तु हमको पहचान में आ जाएगी तो वस्तु पहचान में एक, एक जैसे सम्मान एक शब्द है सम्मान एक मीनिंग है और सम्मान एक वस्तु भी है वस्तु क्या है वो किसी मानव में आचरण के रूप में है तो जब वो दिखेगा हमको अब वो उसका तो फैलाव कितना है मूल्य चरित्र नीति है तो मूल्यों को फिर कई तरीके से देखना है चरित्र को किस प्रकार से देखा जा रहा है एक स्थिति परिस्थिति में स्वधन को स्वनारी को दयापूर्ण कार्यव्यवहार को इस, इसका विस्तार चाहिए अपने को। ये पूरा विस्तार जब तक पकड़ में नहीं आता है तब तक हमारे को पकड़ा जैसा लगता है छूट जाता है फिर पकड़ा जैसा लगता है इस प्रकार चलता रहता चीज है इसी से जुड़ा हुआ कि अर्थ कैसे स्पष्ट होता है व्यवस्था को समझने से शब्द से अर्थ वाला जो लिंक है कोई शब्द से इंगित होने वाली जो भी वस्तु है उसका कोई अर्थ है अर्थ को समझना कहां पर है एक व्यवस्था अस्तित्व व्यवस्था है या नहीं है तो पूरकता उपयोगिता के सिद्धांत को हम समझने आते उस वस्तु की कोई उपयोगिता है कि नहीं है ठीक तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के योगफल में वस्तु की उपयोगिता पहचान प्य। में आती है तो उपयोगिता ही अर्थ है अर्थ क्या है उपयोगिता अर्थ बना तो दोनों के योगफल में हो रहा है व्यवस्था और व्यवस्था के भागीदारी में जैसे अपन बोलते हैं अस्तित्व में क्या उपयोगिता है भाई तो अस्तित्व में एक उपयोगिता है कि हर एक इकाई उपयोगी है और दूसरी इकाई के पूरक है इतना बोल देने से क्या हमको दिख गया पूरा नहीं दिखा तो व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी को हम अध्ययन करते हैं इसके योगफल में जो हमको समझ में आता है वो क्या आता है उपयोगिता ही समझ में आती है है ना ये बात समझ में आती है तो पानी एक शब्द है वापिस उदाहरण लेके आते हैं तो ये प्रकृति में एक व्यवस्था और उसमें किस प्रकार से जड़ चैतन्य होना और किस प्रकार से चैतन्य का एक जागृति ठीक है जागृति का प्रमाण परम्परा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वहाँ तक के लिए पानी का कोई महत्वपूर्ण रोल है या नहीं है तो आपको पानी की उपयोगिता समझ में आई कब जब मानव भी समझ में आया और मानव के साथ पूरा कार्यक्रम समझने की बात बनी कोई कठिन नहीं है कोई रहस्यमय नहीं है चीजें बहुत साफ साफ है हाँ लक्ष्य के बिना कैसे होगा भाई हमको कहां जाना अगर ये स्पष्ट नहीं हुआ तो कार का क्या उपयोगित समझ में आता है फिर कार मनोरंजन की चीज है क्या की चीज है बैठने की चीज है रेस्टरूम है हो सकता है एक शिविर में से होगा चार लोगों ने एक मित्र ने कार खरीदी नहीं नहीं और लेके सीधे शिविर में आ गए कहा चार आए थे तो जैसे बीच में इंट्रोल होता था जाके चारों कार में बढ़े थे है ना फिर उनको को पकड़ा राजा शुरू हो गई तो दो तीन चार दिन तक ऐसे चलता रहा उनको फिर एक दिन उदाहरण लेना पड़ा यहाँ पे तब उस दिन के बाद बंद हो गया है ना वो कार में बैठे पाए जाते चाय भी वहीं नाश्ता भी वहीं तो उपयोग स्पष्ट नहीं है जी तो क्या कहा क्या बात ऐड हुई आज के सत्र में कुछ बात शुरू हुई आगे बढ़ी ये कह रहे हैं कि ये चेतना जो हमारे में चेतना है वो अभी अस्पष्ट होने से वो जीव चेतना क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है इसमें जीव चेतना में कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके पास जिस चीज को कंफ्यूजन होगा उस पर थोड़ी जी पाओगे। तो मानव क्या चीज है इसके बारे में हमारे पास अस्पष्ट है लेकिन जीव जंतु तो हमको दिख ही रहे हैं वो तो इंद्रियों से पकड़ मारे आ रहे आह निद्र है ना उस विधि से क्योंकि वो हम क्यों पकड़ पा रहे हैं क्योंकि विकसित में अविकसित का बनाई रहता है वो प्लस रहता है कुछ तो प्लस वाला भाग हमको स्पष्ट नहीं हुआ शिक्षा विधि से अनुसंधान विधि से होना है फिर शिक्षा विधि से होना है तो उसके अभाव में वो साक्षात्कार नहीं हुआ मानव का साक्षात्कार नहीं हुआ तो चेतना का जो स्तर बना वो जीव चेतना ये समझ में आ गया तो जीवों के माध्यम से ये जो चेतना का प्रकाशन है अभी जीव चेतना में अगर जीवों को देखेंगे तो आह निद्रा भाई मिथुन चार विषय हैं वो गलती नहीं है और बिल्कुल भी माया नहीं है वो झूठा नहीं है जीव जो जी रहे हैं वो बिल्कुल भी झूठा नहीं जीते है।, है ना उसमें मन नहीं लगाना चाहिए कितना लगाना चाहिए कितना लगाना चाहिए सब कुछ नहीं होता है उसको ठीक ठीक पूरा पूरा समझना पड़ेगा 100% कि जीव आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक व्यवस्था में, में भागीदार होते हैं और ये एक प्रकार का ये जो व्यापक सअस्तित्व का जो प्रकाशन है सअ में जो चेतना का जो प्रकाशन हो रहा है वो जीवों के माध्यम से चेतना अपने आप में ईश्वरीय है ज्ञान है व्यापक है ये जो भी प्रकाशन हो रहा है वो चार विषय के रूप में हुआ पाँच संवेदना के रूप में हुआ उस प्रकार से वहाँ तक जो हुआ वो व्यवस्था में भागीदार रहा उसका उसका ये ठीक ठिक मूल्यांकन अपन कर पाए ये बात समझ में आ गई मानव के केस में देखेंगे तो ये लाल निशान में हो गया है ना तो क्यों कह रहे हैं ऐसा क्योंकि मानव क्या है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है तो हमारे लिए जीने का जो धरातल बनता है वो जीव चेतना बना समझने के लिए और भी चीजें ध्यान देते हैं एक तो समझना है तार्किक विधि से कैसे समझना है तो अध्ययन हम कर रहे हैं तो तार्किकता भी समझ में आना चाहिए दूसरा मुद्दा व्यवहारिकता और तीसरा मुद्दा तात्विकता तो तार्किकता व्यवहारिकता और तात्विकता ये तीन घाट अपने को चलने हैं मानना नहीं है ये मानने की बात नहीं कर रहे हैं ये आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, समझने की बात कर रहे हैं क्या समझना है तार्किकता को समझना है व्यवहारिकता को समझना है और तात्विकता को समझना है तो अध्ययन कैसे होने वाला है उसी के अर्थ में एक बात कर रहे हैं कि तार्किकता व्यवहारिकता और तात्विकता के स्वरूप में अध्ययन की बात है समीक्षा का भाग निपट जाने के बाद अध्ययन की बात है ये ठीक समझ में आया भाई हाँ जी बोलिए तो जो अध्ययन की बात आपने कही जो अस्पष्टता से स्पष्टता की तरफ जो गमन की बात कही हाँ और जो सावनी और उनके पहले जो भाई ने बात कही हम्म तो अस्पष्टता के चलते हमारी इमेजिनेशन में कुछ मनगढ़ंत बना हुआ है वो जैसे जैसे इस बात पर भरोसा होता है कि भाषा और आचरण के रूप में जीता हुआ एक आदमी है उससे हमारा कुछ भरोसा बनता है और हमारा खुलना शुरू होता है तो शायद सबसे पहले हम कुछ काम के बारे में कुछ जो हमारा काम है उसके बारे में कुछ पूछना शुरू करते हैं तो उसमें से दस बातें पूछते हैं उनमें से पांच बातों पर इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं और कुछ उत्साह बनाते हैं किसी पॉइंट पे आके काम के साथ साथ व्यवहार की बात करनी शुरू करते हैं और उसमें से कुछ एक इम्प्लीमेंटेशन शुरू होते हैं और उस, उससे कुछ भरोसा बनता है और फिर विचार तक पहुँचते हैं तो ये जो अपने आप में खुलना है एक स्पष्टता को देख के भाषा और आचरण में जो तारतम्यता है उसे देख के वही शायद न्याय की प्रक्रिया है ऐसा आप कह रहे हैं और हाँ। उसी से स्पष्टता हो उजागर होनी है कुल मिला के काम समझने का समझ के जीने का और समझाने का है तो ये हमको पहले फोकस करना पड़ेगा कि कुल काम क्या है कुल काम समझने के बाकी सब खाना पीना है खाना पीना है तो बनाना है उगाना है ये सब भी है। इसके मूल में जाएंगे तो इसमें भी कुछ चीज़ें हम समझ रहे हैं क्यों खाना है क्यों बनाना है क्यों उगाना है और कैसे खाना है कैसे उगाना है कैसे बनाना है ठीक तो ये सबका की पॉइंट तो समझना ही है तो जो आप काम कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा मिक्स करने की जरूरत है कि हमको एक काम पकड़ के चलती है अब आगे समझते रहेंगे ये कोई तरीका नहीं होता है हम कुछ समझते हैं तो हम किसी काम पर लगते हैं तो समझना हमेशा प्रभावी है ठीक तो समझे बिना तो हम लगेंगे नहीं लग जाएंगे तो वो चलेगा नहीं और चलेगा तो किसी और कारण से चल रहा होगा तो ये समझ में आ जाए कि हम जीवन का काम या मानव में जो बात कर रहे हैं वो कुल समझना का काम है समझ को अपने आचरण में प्रमाणित करना उसका नाम जीना है और उसको किसी और को समझाना वो उसकी तीसरा स्टेज है तो जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं वो समझने के लिए कर रहे हैं पहले यह समझ में आना जरूरी है समझने का मतलब यह हुआ कि आस्पष्टता से स्पष्टता की हो जो आप कह ही रहे हो ठीक है ये बात तो अर्थ की स्पष्टता आप में होती जाए होती जा रही है तभी आप टिकर हो, टिकर हो के लिए। और अर्थ एक किसी जगह पर स्पष्ट हो जाए तो साक्षात्कार हो गया क्या साक्षात्कार हो गया अभी इसको और थोड़ा डीप में लेके देखते हैं तो आपने कोई लगता है कि सुखी होने की आशा में यह सब काम हो रहा है तो मानव किस प्रकार से सुखी होता है ये हमको अस्पष्ट है तो सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने वाला आदमी उसका विचार कैसा होता है उसका व्यवहार कैसा होता है उसका कार्य कैसा होता है इसके बारे में हमको बहुत स्पष्ट नहीं है तो सुखी होने के बारे में सारा अपने को अस्पष्टता है तो अब सुख को हम जितना समझते हैं हमको पहले कुछ कुछ समझ में आया कुछ पकड़ में आया जितना हम समझ पाते हैं वो कोई एक लेवल पर जाकर हमारे को एक क्लैरिटी बनता है कि अच्छा ये है सुखी होने का मतलब मानव का ये सुखी होने का मतलब है जिस क्षण हमारे अंदर वो समझना बनता है उसी क्षण हमको वो दिखना बनता है है ना दिखना पहले होता है या समझना पहले होता है अब ये मुद्दा आया किसको देखेंगे क्या लगता है आपको है ना तो समझ गए तो दिखा और नहीं समझे तो नहीं दिखा तो अल्टीमेटली तो समझने से दिख रहा है अच्छा वो ताकत कहाँ से आ रही है हम समझ पाए या देख पाएं तो समझने का तो प्रक्रिया इतना ही कि कुल मिलाकर जिंदगी का मतलब क्या है कुल मिलाकर कुल मिलाकर ज्ञान है ज्ञान में यही तो समझना जिंदगी का मतलब क्या है वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ जीना क्यों है ठीक उस जीना क्यों के उत्तर में हमारे को ये अध्ययन की बात हो रही तीन उद्देश्य की बात की अपन ने है न तो कुल कुल ये समझने की बात हुई कि जीना क्यों है उसको हम समझना चाहते हैं तो उसको उस उस उस प्रश्न के उत्तर में हमको कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि अस्तित्व में मानव के जीने का क्या प्रयोजन है कि ऐसे ही फालतू मनोरंजन पैदा हो गया प्रकृति में क्या मतलब है परिवार में क्या मतलब है समाज में क्या मतलब है राष्ट्र में क्या मतलब है अंतर्राष्ट्र में क्या मतलब है इतने सब डायमेंशन से अभी हमारे अंदर जिज्ञासा बनती है और इसमें एक ठीक ठीक स्वरूप क्या होता है उसको हम समझ तो ये सब चीजें पैरल चल रही हैं ये सब चीजें पैरल चल रही है और ये ये कुछ आपको समझ में आता है तो है ना आपको कुछ दिखता है जैसे एक दिन पहले कोई हम शिविर लेते हैं आप पहले शिविर में कभी आए तो आप आपको थोड़ी दिख रहा था कि आदमी जो बोल रहा है कोई समझदार है है ना हमको तो पहले कोई चीज़ उसकी सुन के कुछ बात हमको ऐसा लगा कि ये इसको एक, शायद कुछ समझा हुआ है और जो समझा हमने वहीं से टूल मिला हमको देखने का भी उसी के समझ को उसी पर हम लगाते हैं उसी के समझ को उसी पर हम लगाते हैं और यदि वो मैचिंग दिख जाता तो हमको लगता दिख गया यार कुछ बात दिख गई कहाँ देखने जाओगे आप तो जो समझा रहा है उसी में पहले देखते हो आप नेचुरल प्रक्रिया है ना तो गुरु होने का मतलब क्या है? या जिसको हम कह रहे हैं कि बाबा जी को हम गुरु मानते हैं तो किस प्रकार से गुरु होने का मतलब है कि जो वो समझा रहे हैं उसको वो जीते हैं वही प्रमाण है अगर वही हमको दिखता है तब तो हमारी समझ में आया हमारी समझ में आया लेकिन हमको उसमें दिखा नहीं तो हमको क्या समझ में आया ठीक तो शब्द से जो कुछ भी सुना उससे जो कुछ समझ में आया उससे हमको देखने की ताकत आ गई देखने की ताकत आ जाने से अब क्या हो गया हम वस्तु तक पहुंच गए मतलब ठीक ठीक हम पहुंच गए है ना इसको कहा साक्षात्कार अब इसमें हुआ क्या टेक्निकली टेक्निकली जो अस्पष्टता थी मानव को लेकर अब वो थोड़ा आपको स्पष्ट हो गया कि यार ऐसा कुछ है सम्मान ये चीजें, विश्वास ये चीज़ ये ये सब जो भी चीजें हो रही हैं ये पीसेस में हो रही है।, है वो एक वस्तु अपने में पूरा होगा लेकिन समग्र वस्तु नहीं हुआ अभी तो उसके बीच में बोध होगा सम्मान एक चीज है विश्वास एक चीज है सम्मान जिस दिन समझ में आएगा उस दिन पूरा ही समझ में आना ये तो नहीं तो नहीं आया हा ना ना वो देट इज बोध एंड अनुभव ठीक तो इस प्रकार से मानव को लेकर हाँ जी है एक मिनट माइक में बोलिए ना दीदी जैसा कि पहले गुरुजी जी बनाया करते थे कि गुरुजी से ज्ञान मिलेगा तो उसमें ये ज्ञान का तो कोई मतलब नहीं है फिर ना गुरुजी बनाने का कोई मतलब है क्योंकि ज्ञान तो हमको मिलना नहीं है वो सब झूठा है क्या है मेरा तो समझ में नहीं आता जो कुछ तो मैंने कहा नहीं ऐसा देखो एक चीज़ सुन लो जो मेरे को कहना होगा मैं साफ़ सुथरा कहूँगा तो मैं कुछ बीच में कह रहा हूँ आप उसको अनुमान कर लो वो तो कह नहीं रहा हूँ ये सब तो मैंने कहा ही नहीं मैंने तो यही कहा कि समझना कब पूरा होता है जब भाषा के साथ अर्थ तक हम पहुँच जाते हैं और अर्थ के साथ वो वस्तु तक पहुँच जाते हैं उसको हम समझना कहते हैं अभी कौन से गुरु के साथ ये हुआ या नहीं हुआ आपका वो देखो आप है ना क्या बोला था ऐसा मैंने जैसा आपने अभी बोला था कि जैसे गुरु का ज्ञान उसी पे में बोली दीदी पहले दिन से कह रहे हैं कुल काम समझना जीना समझाना है तो समझाने वाले को गुरु बोलोगे कि नहीं बोलोगे कोई दिक्कत है आपको उससे? जी जी नहीं नहीं ओके, ओके ठीक और समझने समझाने वाला जो आदमी यदि वैसे जीता नहीं होगा तो वो गुरु होगा क्या नहीं होगा ना और वो समझा ही नहीं हो तो वो तो रट के बोल रहे तो तब तो गुरु नहीं है तब तो आप जो कह रहे वही है, है ना भी ठीक भैया जैसे आपने कहा कि समझना जो है वो खंड खंड में ही रहेगा तो ये जो खंड है। है, सुखी होना चीजें है की हम साथ रहे ऐसी बहुत सारी चीजें दिखती है अभी की कोई गलती नहीं करना चाहता है और ऐसे तो वो जो एक अस्पष्टता है वो भास में आती है और आभास में टेक्निकली हो रहा है साक्षात्कार में टेक्निकली हो रहा है कि हमको सम... तो क्लैरिटी अच्छा, से से अच्छा, तो बन... वही वही नहीं हो। वो के लिए भी थोड़ा थोड़ा अंतर है और साक्षात्कार एक करके चीजें समझ में आया ये ठीक समझ में आया कितना समय हो गया टाइम हो गया क्या प्रश्न है हाँ आ, जैसे आपने कहा कि अर्थ में आ, कहां से राइट राइट, राइट, राइट, राइट, राइट। जैसे आपने कहा कि अर्थ में मानव अपनी भाग, मतलब उपयोगिता की अर्थ में दूसरी आ, इकाई की उपयोगिता को समझना समझता है आ, मतलब वो उसको एक व्यवस्था को समझता है और व्यवस्था में भागीदारी को समझता है तो फिलहाल मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई अगर कोई मानव है जो जिसका आचरण जो कुछ कह रहा है जिसका आचरण परफेक्ट है उसका मतलब उस एंगल से व्यवस्था की भागीदारी वा, वाले एंगल से देखना भी मुझे हो नहीं रहा है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्यवस्था क्या है या मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर मतलब ये मैं बोल की उपयोगिता मानव अपनी उपयोगिता को समझ नहीं आ रहा है तो मुझे आ, मतलब so शब्द फॉर्म में तो समझ में आ रहा है बट तो हाउ डू आई स्टार्ट डू आई स्टार्ट विथ बिलीविंग इन दैट पर्सन की जो वो कर रहे हैं तो स्टार्ट विद अध्ययन ओनली अध्ययन का मतलब ये हुआ कि अब जो प्रकृति में व्यवस्था है या व्यवस्था तो प्रकृति का अध्ययन इसमें कोई रहस्य नहीं है अब अब बात एकदम अलग जगह पर जा रही है आपको समझ में आ रही अध्ययन किसका करना है व्यापक का अध्ययन नहीं करना है ना कि वो यहाँ पर कोई क्लियर करना है ये नहीं कर रहे हैं ये बहुत ठीक ठीक समझ लीजिए समझने से ही अगली कड़ी कर, कर, में जाएंगे तो ये जो प्रतिबिंबन है और अधिक यहाँ पर स्पष्ट हो गया है न तो अध्ययन विधि क्या है कि प्रकृति का अध्ययन व्यापक में अनुभव तो वो वो तो पैसिव है होने होने वाली चीज करने वाली चीज क्या है प्रकृति का अध्ययन प्रकृति में अध्ययन में चार अवस्थाओं का अध्ययन और ये अवस्थाएं किस प्रकार से काम करते हुए ये व्यवस्था में है ठीक जैसे अभी हम जैसे किशन भाई ने पूछा तो अभी हम क्या करें मान लीजिए हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं कर रहे हैं तो अध्ययन कैसे हो रहा है तो प्रकृति में हम जीते हैं तो अध्ययन कर रहे हैं सूचना मिल रहे हैं अब अध्ययन का मतलब क्या वो और आगे बताने वाले तो सूचना और सूचना के साथ कुछ एफर्ट उसका नाम अध्ययन उसको आगे पकड़ लेंगे अभी तो ये यहाँ पर ये दो तीन बिंदु हमको फिट हो जाएं तो आगे ये बात हमारे को बहुत स्पष्ट हो जाएगी व्यापक एक चेतना के रूप में है वो दो तरह के परमाणु है जड़ और चैतन्य दोनों को प्राप्त है जड़ के लिए वो क्रिया के रूप में मैकेनिकल एनर्जी के रूप में काम करती सारी वो चीजें चैतन्य के लिए वो सोचने समझने की ताकत बनी और व्यापक ही ज्ञान है क्योंकि पारदर्शी होने से वो हर इकाई दूसरी इकाई से अच्छी दूरी में रहती है तो एक इकाई को दूसरी इकाई को देखने की समझने की ताकत पहले से प्राप्त है और बीच में व्यापक पारदर्शी होने के कारण वो उसको देख पाता है इसीलिए इसको कहा ज्ञान है ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई लेकिन ये अभी मानव होकर मानव के बारे में स अस्तित्व के बारे में स अस्तित्व की अस्पष्टता होने से ही भास बना हुआ है तो चेतना जो है ये प्रकट ये प्रकट हो रही है हमारे से व्यापक ही प्रकट हो रहा है किस रूपि से प्रकट हो रहे हैं हम है ना उसको बोला जीव चेतना तो प्रकटन में क्या निकल गया है वो भी समझ दिए टेक्निकली तो चेतना का मतलब यह हुआ और दूसरा चेतना का मतलब क्या हुआ अब आया दूसरा मानव चेतना तो मानव चेतना में क्या हुआ कि और चीजें क्लियर हो गई तो अब उसको मानव चेतना कह रहे हैं मतलब अब हमको स्पष्ट हो गया कि मानव क्या चीज है ठीक तो ये चित्र स्पष्ट हो गया यहां पर तो चेतना को दो भाग में कहा गया एक तो ये व्यापक ज्ञान के रूप में कहा गया दूसरे भाग में अगर हम व्यवहारिक परिभाषा चेतना के देखें तो तार्किक परिभाषा कुछ समझ में आई सस्तित्व में किस प्रकार से हो रहा है व्यवहारिकता में यदि देखें तो क्या समझ में आया चेतना को क्या कह सकते हैं अभी हम अभी अपने को इसी प्रकार से अपन आगे अध्ययन करेंगे तो तार्किक तार्किक बात समझ में आ गई कैसे वो पारदर्शी है पारगामी है ये सब तार्किकता में बैठने वाली चीज एक से एक जुड़ा हुआ तर्क और आगे देखें तो अपने को ये समझ में आया व्यवहारिकता में क्या निकला जीव चेतना में जीने वाला मानव का चेतना का स्टैंडर्ड क्या है कैसे पता लगता है एक तो विषय है चार ठीक तो चार विषय के बारे में पांच संवेदना के बारे में निर्णय करता है तो जीव चेतना में जीने वाला मानव जो है उसके क्राइटेरिया क्या है डिसीजन मेकिंग के उसके क्राइटेरिया कुछ होते हैं या नहीं होते कोई भी चीज हम निर्णय करते हैं तो कोई क्राइटेरिया बनता है है ना तो व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो चेतना का मतलब इतना हुआ कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर हम चीजों को तय करते हैं जैसे जैसे एक समय में एक समय में अपने लड़की की शादी के लिए हम क्या किन किन मुद्दों को तय कर देते हैं लड़का ठीक से पढ़ा लिखा होना चाहिए परिवार उसका ठाकुर होना चाहिए ब्राह्मण होना चाहिए दिखने में यह होना चाहिए और माता पिता संस्कारी होना चाहिए मतलब दारू नहीं पीना चाहिए अब ये एक प्रकार से हम निर्णय करते हैं लड़की की शादी के लिए तो इसमें कुल हमारा पास कितना क्राइटेरिया है वो जीव चेतना में कुल क्राइटेरिया उतने ही होते हैं शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसको भी तय करने के क्राइटेरिया करनी चाहिए तो किस प्रकार करनी चाहिए कौन सा परफेक्ट मैचिंग होगा तो परफेक्ट मैचिंग में हम वहीं से ढूंढ के लाते हैं इस विदेश से क्या हो गया उ, उस आदमी का लिमिटेशन है उससे अधिक क्राइटेरिया उसके पास है ही नहीं तो अब क्या निकल गया अभी हम अगर अध्ययन करने वाले हैं और साथ में अभ्यास को जोड़ते हैं तो मानव चेतना में क्या क्या क्राइटेरिया उदाहरण को लेते हैं चेतना में होंगे अब को अलग समाधान समझना, जीना समझाना कुल कार्यक्रम है तो अब अब हम जब लड़के लड़की लड़का देखेंगे तो क्या करेंगे समझना समझाने के लिए क्या अनुकूलता होगी अब नया क्राइटेरिया आ गया एक इसके पहले आप डिग्री मिलाते थे कुंडली मिलाते थे अब अपन मिला रहे हैं कि भैया इसको समझना क्या है एक्चुअली है ना समझने के लिए हैवी है भी या नहीं है क्योंकि टेक्निकली तो तृप्ति उस मानव का नहीं है चाहे वो कुछ भी मान के आप चल दो चलने के लिए स्वतंत्रता है लेकिन फल भोगने में हम पर हैं यदि हमने वास्तविकता को कुछ भी कल्पना में मान लिया उससे तो वो फल तो वो नहीं आने वाले जो चाहिए तो मानव को तृप्ति तो नहीं है और तृप्ति की अस्पष्टता जीव चेतना में तो क्राइटेरिया कुछ और हैं ये व्यवहारिक परिभाषा कर रहे हैं तो अब मानव चेतना यदि हमको समझ में आई तो पहले हम क्या करेंगे पूरा चेतना में पारंगत होंगे या हमारे लिए खुलेगा एक रास्ता अब हम अपनी जिंदगी में कुछ और क्राइटेरिया को ऑन करते हैं करेंगे कि नहीं करेंगे क्या उत्तर भर नहीं है भाई अब ये बच्चे का लालन पालन जैसे मान लीजिए इस बच्चे को हमको पालना है मेरे को पालना है ये बच्चा तो अब खिला पिला के तैयार थोड़ी करेंगे इसको हम अब क्राइटेरिया एड ऑन हो गए कि इसको ठीक से समझदार होना है भाई समझने का समझदार होना शब्द पुराना है लेकिन अब मीनिंग कुछ और हो रहा है यहाँ पे है ना उसके लिए अब हमको कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगी इसके शरीर को भी स्वस्थ को कैसे बचाने तो अब चेतना के स्तर बन गया जीव चेतना और मानव चेतना तो साक्षात्कार बौध अनुभव के बाद मानव चेतना की बात आई और उसमें व्यवहारिक रूप में अब एकदम ही क्राइटेरिया बदल गया आपके जीवन है कोई चीज़ उसको जागृति चाहिए शरीर एक साधन है ठीक है उसका सदुपयोग चाहिए मन धन का सदुपयोग करेंगे धन का क्या करेंगे? ये क्या करें तमाम तरह की चीज आपके क्राइटेरिया बदल गई अब आपके पास चॉइस आया यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस। यदि आप चाहते हो कि आप जीव चेतना में जियो तो आप अपने क्राइटेरिया लगाओ यदि आप चाहते हो कि आप मानव चेतना में जियो तो उसके लिए क्या करना है खाली क्राइटेरिया बदल दो एकदम सिंपल लेकिन वो कब कर पाएंगे जब हमारे तर्क संतुष्ट होंगे कि माना चेतन नाम की को कोई चीज़ होती है कोई जी सकता है ऐसा और ऐसे जीने से सुखी हो सकते हैं अगर ये संभावना हमारे अंदर बन जाती है तो तर्क संतुष्ट होने के बाद सीधा व्यवहार में हम उसको अप्लाई करते हैं ये नहीं कि मेरे को ज्ञान होने के बाद मैं इसको व्यवहार में लगाता हूँ है ना हमारे को ये समझ में आ गया हमारे में तार्किक समझ में आ गया कि किस प्रकार से ज्ञान होगा उसकी क्या प्रक्रिया होती है तो एक लेवल का यहाँ से क्वालिफाई होने के बाद अगले लेवल में हम कहीं ना कहीं पहुँचते हैं तो अगर अगर अध्ययन से अपेक्षा यह है कि जीव चेतना से मानव चेतना में स्थापित होना है गुणात्मक वृद्धि होनी है गुणात्मक वृद्धि का मतलब होता है एड-ऑन खाली। खाना नहीं खाएगा ऐसा थोड़ी खाना नहीं खाएगा ऐसा नहीं खाना भी खाएगा लेकिन कुछ चीजें और ऐड हो गई कि अब मानव खाने के लिए नहीं खाली है ना तो हमारे परिवार के लोग हों हमारे मित्र लोग हों या जो शिविर में आए लोग हों उन सबके बारे में हमारे सोचने का तरीका क्या हो गया सम क्राइटेरिया के साथ हम सोच रहे हैं कि अब खाली आदमी खाने से तृप्त नहीं है मैं भी नहीं वो भी नहीं कोई भी नहीं ये बात समझ में आई तो व्यवहारिक रूप से आप अगर आप इसको करते हो तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है आप मानव चेतना में स्थापित हो सकते हो और नहीं तो जीव चेतना में तो अपने को रहना ही है ये हो गया व्यवहारिक परिभाषा ये बात समझ में आई इसी को कह रहे हैं चेतना तो चेतना एक वस्तु रूप में अगर हम बात करेंगे वास्तविकता में बात करेंगे तो एक व्यापक है उसका ठीक है दीदी उसका प्रतिबिंबन वह स में जो प्रतिबिंबन जीवन में बना ही हुआ है वह अस्पष्ट होने पर वो हम जैसे जीते हैं वो जीव चेतना होता है क्योंकि वो जीव तो स्पष्ट ही हमारे सामने उनके साथ हम अपने को बिठाए हैं तारतम्य तो उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं तो उसको लेकर हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन वो ऐसा जीना हमको अपने लिए स्वीकार नहीं हुआ उसी के नाम दुख है और कैसा हम जी लें जो हमको स्वीकार हो जाए वो हमको पता नहीं है उसी का नाम अस्पष्टता कही तो ये दुख बना और अब आगे हमको समझ में आया कि कुछ तर्कों से समझ में आया ठीक तो तर्कों से समझ में आया गया तो इसको मानना कहेंगे क्या क्या आस्था कहेंगे क्या कहेंगे लेकिन आप इधर कुछ दे रहे हैं ये तो पहले तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें कुछ मिल रहा है भैया नहीं आप में आप में आशा है महाराज इसलिए आप क्या बैठे हो हाँ। समझो बात को आप में तमाम निराशा के बाद वापिस कोई आशा का किरण फूटता है उस आशा को लेकर आप आए हो हाँ, है ना हाँ, अब आशा लेके चले जाओ तो कुछ नहीं हुआ ठीक और निराशा बीच में ले आओ तो कुछ नहीं हुआ तो आशा कैसे संभावना में घटित हो जाए उसके लिए एक अध्ययन प्रक्रिया है उस अध्ययन प्रक्रिया के साथ अपन चलेंगे तो आशाओं को निराशा में जाने के बजाय संभावना की ओर ले जा सकते हैं प्रोवाइडेड अध्ययन कराने वाले के पास कोई दम हो प्रोवाइडेड उसको कोई बताओ इसी आशा के लिए ही तो सब जाते है ना कहीं भी मानना नहीं है अगर आप अपनी आशा देख के आए हो तो आप मान के थोड़ी आए हो आपकी आशा है वो आपको ले जा रही है वो रुकने वाली नहीं है आप एक जगह रुक जाओगे अगली पीढ़ी रुकने वाली नहीं है तो आशा मानव में सदा सदा है सुख से जीने की है ना उसके साथ अपन चल रहे हैं उस आशा को अब वास्तविकता के साथ जोड़ने की बात बनेगी तो संभावना बनेगी उस आशा को सिर्फ मान्यता से जोड़ दोगे तो, तो फिर वो कहीं आस्था में पहुँच जाएंगे अपन जो बोल रहे वो ठीक है है तर्क नहीं है, ऐसा, ऐसा नहीं कह रहे हैं तर्क लगाइए है। तो ये बात समझ में इससे कम में होता है नही आप है ना आप पैदा हुए तो आशा से पैदा हुए कोई शादी किया तो आशा में गया बच्चे पैदा किया तो आशा में गया ठीक काटी तो भी आशा में है। है ये। निराशा हो गई अल्टीमेटली काटने से सुखी हो पाएंगे तो काटा हाँ। तमाम निराशा के बाद भी आदमी में आशा का किरण वापस फूटते है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा आगे बढ़ाए बात को हम्म। तो तार्किकता व्यवहारिकता और तात्विकता। तात्विक का मतलब उपयोगी ये मानव जो है मतलब कल्पनाशीलता के कारण जो है उसका सच्चाई का प्रतिबिंब करता है तो वो अधिकता में थोड़ी न उसी को तो उजागर करना है नहीं रहता ऐसा नहीं है जो चीज रहेगी नहीं कहाँ से ले अस्तित्व में है ही स अस्तित्व है कि नहीं है उसका प्रतिबिंबन है ही शिक्षा का वो कार्यक्रम है कि जो अस्पष्ट है उसके स्पष्ट करना वो कल्पना कल्पनाशीलता में पूरा नहीं होता हाँ अभी में सिर्फ कल्पना को जोड़ देने से नहीं होने वाला क्योंकि क्योंकि अस्तित्व में जो प्रकृति में जो वास्तविकता है उनका अध्ययन पूर्वक ही पहले ऐसा मान ली की कल्पना को कल्पना में लगाने से ज्ञान हो जाएगा वो नहीं होता है भाष तो पहले होता है फिर भास के अनुसार कल्पना लगाते हैं तो नहीं होता ना अधूरा भाष अधूरी कल्पना उसको वापिस अधूरे में लगाया तो कहां से पूरा पड़ेगा तो कोई तो रेफरेंस ऐसा चाहिए जो पूरा हो तो रेफरेंस को पूरा लेने जाएंगे तो प्रकृति में व्यवस्था पकड़ेंगे उसका अध्ययन करने से इधर जो भी वो स्पष्ट हो जाएगी। अब इसमें ट्रैप कहां था कि मानव का शब्द आते से मानव कोई हमको पूरा मिला ही नहीं, नहीं। यदि कोई पूरा मानव नहीं मिलेगा तो हमारे में पूरा मानव के बारे में कहां से पता चलेगा तो अब रास्ता बना अनुसंधान अनुसंधान विधि से कोई एक मानव पूरा होता है वो हमारे लिए प्रपोजल बनता है तो दूसरे के लिए वो स्पष्टता का कारण बनता है तो ये जो ये जो है कि हम किसी की हमको जरूरत नहीं है हम खुद ही कर लेंगे ये ये पूरा पड़ता नहीं है दूसरा आप नाराज नहीं होता एक प्रश्न की शिक्षा विधि से आपकी पढ़ाई जो है आप इतने साल से सा पढ़े ही हैं ये हाँ किया ही है हाँ। हाँ। और अभी आप खुद मान रहे कि अनुभव की स्थिति में है और कभी होगा है ना आशा में तो शिक्षा से जो काम होना था वो तो हुआ ही है कौन सी शिक्षा आपने जो ली कहाँ पे यहीं पे अच्छा ठीक आगे बताओ तो वापस जो अभी बोला अनु, अनुभव के मुद्दे को हम लोग आगे छत्री करने वाले हैं उस पर उत्तर करेंगे इसको थोड़ा अभी इसको रोक दीजिए ठीक है अनुभव की क्या प्रक्रिया यहाँ कही जा रही है उसको बहुत स्पष्ट रूप से करेंगे चिंता मत करिए ठीक छुटेगा कुछ भी नहीं महाराज लेकिन जो अभी कहा जा रहा है उसको पहले ठीक से पकड़ लीजिए तो आगे हम उसको आगे चला पाएंगे हाँ जी भैया इनके प्रश्न का उत्तर क्या था प्रश्न क्या था क्या कहा मैं फिर भूल गया? आपका प्रश्न क्या था? था हाँ तो शुरुआत बताया ना प्रकृति में अध्ययन करने से वो तो दे दिया उत्तर सर तो प्रकृति में व्यवस्था है या नहीं या ना? तो उस व्यवस्था का अध्ययन हो सकता है ठीक व्यवस्था में भागीदारी का अध्ययन हो सकता है इसके योगफल में देखने की ताकत विकसित होती है फिर मानव में व्यवस्था होने का क्या मतलब जिसको हम कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभ्य व्यवस्था यदि हम मानव के साथ जुड़ के इसको जोड़ेंगे तो मानव मानव मिलकर एक व्यवस्था का शुरू बनना उसका नाम अखंड समाज सार्वभ्य व्यवस्था वो उसको हम लोग यहाँ बैठ चीज़ों को समझने कोशिश करेंगे लेकिन वो पूरा नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें भागीदारी चाहिए तो भागीदारी में कोई एक आदमी आपके सामने यदि खड़ा नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलेगा भागीदारी का मतलब क्या है वो दृष्टि भी शिक्षा विधि से उदय हो रही है यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं बेटा एक तो दृष्टि भी उदय हो रही है और दृश्य भी आपके सामने खुलता जा रहा है है ना क्योंकि दृष्टि के बिना दृश्य दिखेगा नहीं ठीक और अस्तित्व तो दृश्य है ठीक तो फिर अदृश्य कैसे रहेगा हमको सब चीजें है ना तो मानव में कल्पनाशीलता है कल्पनाशीलता में उस का प्रतिबिंबन होते हुए भी, भी केवल कल्पना को कल्पना में लगाने से हम दृश्य तक नहीं पहुँच सकते दृष्टि पूरी नहीं होती अब ये ये जो ये जो ये जो चाबी क्या है बीच में ये चाबी को तो समझ रहे अध्ययन तो अध्ययन क्या है ये बहुत ठीक से समझ में आया बोर तो नहीं हो गए लोग हाँ जी नीलू दीदी अध्ययन क्या है पकड़ में आया हाँ जी हम्म हम्म हेलो मैं ये कह रही हूँ स्पष्ट भी हो रहा है और जीता हुआ मानव भी स्वीकार हो रहा है व्यवस्था भी स्वीकार है इसमें वो तो, वो तो इस इन्वेस्ट क्या करना है कल रात में कहा ही था कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है तो अध्ययन में कुल क्या ताकत लगानी है तो कुल मिलाकर अपनी कल्पनाशीलता लगानी कल्पनाशीलता हमारी डाइवर्टेड है ना कई सारी जगह में फंसी हुई है कहाँ फंसी हुई है नहीं अगर बोले कि अभी केंद्रित कर रहे हैं तब भी फिर भी टाइम लग रहा लग रहा है तो ऐसा क्या करें जो उसको अपने आप को हम देखें कि हम दो कदम बढ़ पाए एक कदम बढ़ पाए दीदी ये बहुत बढ़िया प्रश्न है इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कुल मिलाकर क्या चीज में हमारा डाइवर्जन है तो कुल एक एक है जीव चेतना इसमें तमाम चीजें हम गिना सकते हैं सुविधा संग्रह इत्यादि इत्यादि नाम पद सब है और एक हो गया मानव चेतना ठीक है अभी क्या हुआ कुछ हमको यहाँ पर पहले हमको लगा कि यही सब सफलता है एक घाट उसके लिए हाथ पाँव मारे बड़ी मुश्किल से उसमें सेटल होना शुरू हुए थे कुछ डिग्री कुछ नौकरी कुछ धंधा पानी चालू किया और अचानक जीवन विद्या की चपेट में आ गए काय में महिमा दीदी जीवन एक चपेट में और इसकी समीक्षा होने लगी कि इसमें यह ठीक नहीं है कुछ आंशिक हमारी समीक्षा हो गई पूरी नहीं हुई तो जितनी समीक्षा हो गई उतने ताकत आपकी जो ताकत आपके अंदर सीमित ही है अच्छा शक्ति होते हुए भी मानव की ताकत जो है वो सीमित है क्या ना यह समझ में आना चाहिए और सीमित शक्ति का कुछ डिप्लॉयमेंट इधर बचा हुआ है कुछ यहाँ शुरू हो गया जितना यहाँ पर शुरू हुआ उससे कुछ बात पकड़ में आई उससे कोई बात पकड़ में आई उससे कोई तृप्ति हुई यदि उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किए तो इधर तो हमारा भार बढ़ने लगा इधर भार बढ़ने लगा तो इधर का भार कम होने लगा ये नेचुरल प्रक्रिया है ऐसा नहीं हो सकता कि है ना तो अभी ये सब हो रहा है अध्ययन के रूप में हालांकि तो अध्ययन के रूप में चीज़ें हमको धीरे धीरे समझ में आ रही हैं और जीने में जब देखेंगे तो वो पूरी की पूरी स्विच होगी नहीं तो एक समय तक हम जीत जीतने में जीते हुए मानव चेतना का अध्ययन करते हैं और मानव चेतना में जितना अध्ययन हो पाता है उतने में ही जीव चेतना का समीक्षा होता जाता है और उसके आधार पर हमारे कोई दिन क्राइटेरिया बदल जाते हैं उसी के बात कर रहे हैं कोई एक दिन हमारे सारे क्राइटेरिया बदल गए है ना जिस दिन सभी क्राइटेरिया बदल गए यहाँ से यहाँ आ बड़े में छोटा समाया रहता है तो ये बड़े क्राइटेरिया के साथ हम खड़े हो जाते हैं उस दिन हमको लगता है ठीक हुआ अब जब तक क्या हुआ जब तक कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता अपने में आप ये नहीं कह सकते कि हो गया है ना तो जब तक नहीं हुआ तब तक क्या हो रहा है तब तक अध्ययन कर रहे हैं हम चीजों को समझ रहे हैं ठीक समझ रहे हैं तो कोई दुख नहीं है अगर समझ रहे हैं तो दुख नहीं है क्योंकि अब समझने की वस्तु तय हो गई समझने की प्रक्रिया तय हो गई समझने का आदमी मिल गया यदि इतना होता है तो कोई दुख ही नहीं है तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो यह भी समझ में आना चाहिए कि आदमी जब समझना शुरू करता है तो कोई दुख नाम की चीज उसको होती ही नहीं है लेकिन ये भी नहीं कह पाता कि मैं सुखी हूँ है ना क्योंकि सुख एक जिम्मेदारी की बात है अपने में एक ये जो अस्पष्टता था इसका स्पष्टता इस चाहिए हमको जब तक वो नहीं बना तब तक हमारे को बनेगा नहीं, तो ये एक एक सच्चाई की स्थिति है लेकिन तब तक क्या हुआ तब तक कुछ कुछ चीज़ें हमको समझ में आई उससे हमारे ध्यान हमारा ध्यान बढ़ गया है न वो जितना बड़ा हो वो ताकत हमने में थोड़ी सी नियोजित करके हम इधर लगाने लगे जितने इधर लगाने लगे उतना उधर छूटने लगा समझने के रूप में फिर आएगा जीने का स्वरूप तो जैसे जब तक हम जीने का ढांचे खांचे नहीं बनाते तब तो तक आदमी मजबूरी में जिएगा उसमें वो कैसे जिएगा बताओ है ना अगर सम्मान का कोई तरीके हम विकसित नहीं कर पाएंगे तो मिलजुल क्या करना है वो एक अलग कार्यक्रम है तो नहीं तो सुविधा संग्रह में हमको जीना है नहीं तो इग्नोर करके जीना है तो कैसे इसको करें मानव चेतना को हम कैसे प्रमाणित करें जीने में व्यवहारिक रूप से उसके लिए हम काम करते हैं समझना और फिर जीना ये दोनों की बात हो गई ठीक है ये बात है। हाँ तो ये प्रायोरिटी पे डिपेंड हो। होती है प्रायोरिटी पे डिपेंड होती है जैसे कोई दिन आप आए तो आपको लगा कि ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन हर सेशन के बाद लगा ये हो नहीं सकती है ना फिर एक शिविर के बाद घर जाके बोला कि ये तो कुछ होने वाला नहीं चलो अपन तो अपने काम पे लगो लेकिन यहाँ जितनी बातें सुन ली थी है ना उससे जो यहाँ पर समीक्षा हो गई और समीक्षा कैसे होगी? अकेले में नहीं कर लिया आपने समझ की रोशनी में ही समीक्षा हो पा रही एक कम से कम एक आदमी को समझा रहता है तो उस समझ की रोशनी में हम समीक्षा कर पाते थे तो समीक्षा नहीं कर पाते थे वो समीक्षा जितनी अपने पास स्थिर हो गई उतना हमको निरर्थक दिखने लगा जितना निरर्थक दिखा उतना जितना सार्थक दिखा उतना ये दोनों के योगफल में चीज़ें आगे आगे बढ़ने लगी अपने कोई एक जगह पे अपन निर्णय कर रहे हैं कि अपने बच्चे को इस दिशा में जाना चाहिए तो अब ये इसमें उसमें इस कोई बदला कि नहीं बदला है ना उसमें इनका ये बदल गया कि भैया मैं तो अभी नहीं कर सकता लेकिन ये लोग कर सकते तो कम से कम मेरे मेरे से बेहतर मेरा बच्चा जिए तो आप उसके लिए आप एडमिशन कराना चाहते हो कारण एक कारण दो ये भी सोचता कि वहाँ संभलता नहीं है और ये आगे समझने वाला नहीं है तो इसके लिए भी भेजो गई है ना दो कारण तीन चार पांच कुछ भी हो सकते हैं वो तो आप जान आपके क्या कारण है है ना लेकिन हमारे को तो वो कारण समझना ठीक है जिसमें हम सुखी रहे ये ठीक बात हो गई तो व्यवहारिक रूप में अभी हमको ये समझ में आ जाए कि हमारे क्राइटेरिया एड ऑन हुए या नहीं हुए अगर नहीं हुए तो उसको ध्यान देने की जरूरत है जैसे मानव को लेकर अगर क्राइटेरिया है कि शरीर और मानव को लेकर क्राइटेरिया बना के मानव में दो चीजें हैं मैं और शरीर ठीक तो आपको इसको अभ्यास अभ्यासपूर्वक इसको ऐड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, में में कि हर मानव मैं मैं और शरीर है को की बात है ये इन्फॉर्मेशन है तो अध्ययन प्रक्रिया क्या है उसको और समझ लेते हैं जो अभी ये जो रिचा ने कुछ बात कही इसको मिटा दू तो मिटता नहीं है इसमें उल्टा लगा दिया बोर्ड पीछे खुर्दरा वाला है कितना हो गया बस अध्ययन की परिभाषा लिख दूं? अरे यार पंद्रह मिनट तो लेट आए थे चलिए तो अध्ययन कैसे हो रहा है जो कुछ भी यहां बातें की जा रही हैं, वो हमारे पास कहां से आई गराज जी के पास नागराज जी के पास कहां से आ गई अस्तित्व में अनुभव हो गया तो सारा प्रपोजल कहा तैयार हुआ ये सारा प्रपोजल जो कहां से बना? अनुभव पूर्वक तो ये कह रहे हैं कि अनुभव है अनुभव की गाइडलाइन में काम कर रहे हैं हम उसको बोल रहे हैं अनुभव की रोशनी की लाइट में हम काम कर रहे हैं अनुभव की रोशनी में अनुभव की रोशनी का मतलब ये शिक्षा का कंटेंट का प्रपोजल हो गया एक तो प्रपोजल में स्मरण पूर्वक है ना स्मरण पूर्वक ये जो कुछ भी ये कु, जो कुछ हो रहा है ना यहां पर इसकी साक्षी में है ना जीवन की साक्षी में जीवन में किसकी साक्षी हो रही है तो आत्मा कह रहे हैं उसको आगे समझेंगे जीवन की साक्षी में आत्मा की साक्षी में मतलब आप ही खुद विटनेस कर रहे हो क्या करना है एक तो प्रपोजल है दूसरा स्मरण है और स्मरण के साथ उसको विटनेस करने वाले आप हो तीन और स्मरण पूर्वक ठीक है क्या कर रहे हैं अनुभव की रोशनी में जीवन की साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया सभी प्रयास इसको कह रहे हैं कायिक वाचिक मानसिक बराबर अध्ययन एक मिनट लगा ज्यादा टाइम तो लगा नहीं चलेगा कोई दिक्कत नहीं डिजिटल बाद में करेंगे ठीक तो अभिषेक वही करें बंद करो तो बंद कर देते ठीक है ये बात तो क्या बात आपको पकड़ में आई आप कृपया करके डायरी में अलग पन्ने पर अभी लिखेंगे ये होमवर्क आपके लिए जाके बिस्तर पर अपने लेट लेटिए और पहले सोने के पहले अपने में कुछ निष्कर्ष क्या बना उसको बताइएगा नहीं तो फिर और बात करेंगे इन मुद्दों पर कल से लगाकर अभी तक तीन सत्र हमारे हुए इसमें हमारे में क्या क्लेरिटी बनी उन बिंदुओं को ठीक से आप नोट करेंगे ठीक है मधुर भाई आप भी करेंगे ये बात कुल निष्कर्ष क्या बने ठीक है इसको करके फिर से इसको वेरीफाई करेंगे अभी वेरीफाई कैसे होगा इतना बड़ा सदन में तो उसके लिए कुछ और प्रक्रिया को निकालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये तो एक एक की डायरी अगर चेक करेंगे तो हो गया ठीक <coughs> नमस्कार मिलते हैं